मंत्र पाठ करेगे ओ स है नहीं आगे चल सूत्र चौदह इसकी भूमिका में एक शब्द है तत्र तत्र का मतलब इस संदर्भ में जो धर्म धर्मी की बात चल रही है धर्म लक्षण परिणाम तो ये सारे परिणाम होते हैं धर्मी में तो अब ये बताया जाएगा ये धर्मी क्या है सूत्र चौदह बोलिए शांत शांत उदित उदित अव्यपदेश अव्यपदेश धर्मानुपाति धर्मानुपाति धर्मी धर्मी शांत का मतलब भूतकाल भूतकाल में जो धर्म समाप्त हो गए वो है शांत धर्म उदित धर्म जो वर्तमान में चल रहे हैं अव्यपदेश जो भविष्य में आएंगे तो जो जो धर्म तीनों कालों में होते भूतकाल के वर्तमान काल के भविष्य के इन तीनों धर्मों में जो अनुपाती उनके साथ रहता है उन धर्मों में वर्तमान रहता है उनसे संबद्ध रहता है उस पदार्थ का नाम धर्मी है धर्म बदलते रहेंगे हटते रहेंगे बनते रहेंगे नष्ट होते रहेंगे लेकिन धर्मी नष्ट नहीं होगा संबंध तीनों से रहेगा तीनों काल वाले धर्मो से उसको धर्मी करेंगे ये धर्मी का स्वरूप हो गया सूत्रार्थ हो गया भाष्य पढ़िए योग्यता योग्यता अवचिन्ना अवचिन्ना धर्मिणा धर्मिणा शक्ति, शक्ति रेव धर्म धर्म तो भाषिकार धर्म के बारे में बताते हैं धर्म क्या है योग्यता अवच्छिन्ना शक्ति रेव धर्म योग्यता से युक्त अवच्छिन्न का अर्थ युक्त योग्यता से युक्त शक्ति रेव, शक्ति ही धर्म कहलाता है किसकी शक्ति धर्मी की धर्मिणा धर्मी की जो शक्ति है उसी का नाम धर्म है उदाहरण ले लेंगे तो मट्टी धर्मी है ठीक है और मट्टी की योग्यता से युक्त एक शक्ति का नाम धर्म है जो पिंडाकार स्वरूप है मट्टी का ये एक उसका धर्म है फिर इसमें दूसरी शक्ति है कि यह घटाकार भी बन सकती है फिर तीसरी शक्ति है ये ठीगरे भी बन सकती है कई तरह की योग्यता से युक्त ये जो धर्मी है पदार्थ जो स्थिर पदार्थ है वो तो मट्टी वो तो है धर्मी और जो उसके अलग अलग स्वरूप है। पिंडा हैं पिंडाकार फे घकार फेर ठिकरे वाला आकार कपल आकार बोलते कपल कपल ठिकरा टूटा फुटा टुकडा इस तरह शक्ती काम का धर्म है बोलिये सल प्रसव फल प्रसव भेद भेद अनुमित अनुमित सद्भाव अन� सद्भाव एकस्य एक अन्य अन्य परिदृष्ट परिदृष्ट सच धर्म वो जो धर्म है फल प्रसव भेद अनुमित सदभाव फल कहते हैं जो बाद में होता है इस इसका दूसरा नाम है कार्य कार्य बाद में होता है कारण पहले होता है मट्टी पहले होगी घड़ा बाद में आटा पहले होगा रोटी बाद में बनेगी धागा पहले होगा कपड़ा बाद में बनेगा जो बाद में बनता है वो कार्य जो पहले बनता है वो कारक तो जो बाद में होता है उसको कार्य भी और फल भी दोनों तरह से कह सकते हैं तो फल प्रसव का अर्थ हुआ कार्य की उत्पत्ति के भेद अलग अलग भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न कार्यो की उत्पत्ति से अनुमित सदभाव जिसकी सत्ता का अनुमान किया जाता है तो मट्टी में अनेक प्रकार के कार्य उत्पन्न हो सकते हैं, घड़ा भी बन सकता है तवा भी बन सकता है मट्टी का मट्टी के अंडिया भी बन सकती है कुल्लड़ सकोरा भी बन सकता है और भी कितने बर्तन बनाए जा सकते हैं मट्टी के तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के जो कार्य है उनकी उत्पत्ति से अनुचित सद्भाव इससे उसकी सत्ता का अनुमान होता है कि कोई मूल द्रव्य है मट्टी जिसमें ये तरह तरह के कार्य उत्पन्न किए जा रहा है ठीक है इससे उसका अनुमान होता है एक धर्मी का अन्य परिदृष्ट अलग अलग धर्म देखा जाता है ये अनुत सद्भाव जो है ये का विशेषण बनेगा धर्म का धर्मी का एक अस्य है, ये धर्मी है एक ही धर्मी के अन्य धर्मा पर परिदृष्ट अलग अलग धर्म देखे जाते हैं घड़ा सकोरा, तवा भंडिया आदि आदि और क्योंकि एक कारण से अनेक कार्य उत्पन्न होते हैं इस तरह से हम अलग अलग कार्यो हो की उत्पत्ति का अनुमान कर सकते कि मट्टी से कई चीजें बन सकती है इस तरह से त वर्तमान वर्तमान स्व्यापार स्व्यापार अनुभवन अनुभवन धर्मो धर्मो धर्मांतरे धर्मांतरे शांति शांति अव्यपदेशे अव्यपदेशे तो जब हम ये देखते हैं कि एक ही मिट्टी से अलग अलग पदार्थ बनाए जा सकते हैं से अलग अलग हो धर्म उत्पन्न हो सकते ऐसी स्थिति में तल में जो धर्म है मान लिया घड़े का उदाहरण लेते हैं की घड़ा वर्तमान में बन चुका सामने घड़ा दिख रहा है वो वर्तमान धर्म स्व अनुभवन अपने कार्य का अनुभव करता हुआ वो मोटी भाषा है गौण कथन है जड़ वस्तु में चेतन व्यवहार है तो घड़ा अपने व्यापार का अनुभव कर रहा है मतलब घड़े में हम पानी ठंडा कर रहे हैं पी रहे हैं। ये उसका काम चल रहा है ये है उसके व्यापार का अनुभव अपने काम कर रहे हो इस प्रकार से वो अपने कार्य करता हुआ जो घटरूप धर्म है वो घटरूपी धर्म शांति अव्यपदेभ्यश्च धर्मांतरिक विद्यते अपने भूतकाल के धर्मो से और भविष्य के धर्मों से वो भिन्न हो जाता है वर्तमान वाला तो भूतकाल में इस घड़े की क्या स्थिति थी घड़ा बनने से पहले क्या स्थिति थी मिट्टी थी और मिट्टी का एक पिंडाकार है ये इसका भूतकाल का धर्म अब वो पिंडाकार नहीं रहा जो नहीं रहा वो भूतकाल वाला है जो इस समय वो वाला हर्मानवाला में घडा बन चुका है और जो में इसकी होने हैर अभिषे मत कपल अभि डंडा मारोड ठिकरे बन जायगेस प्रकार चे भविष्य के धर्मो चे पृथक होता आपल्या कार्य व्यवहार चे समन्वती धर्मी स्वरूप मान्य रूप से चे समन्वय जट्टी न छुपा मट्टी न छुपा हुआ है। अभी घडा बनाने उस जबकि गड़ा बना नहीं है उस स्थिति में तदा, तब धर्मी स्वरूप मात्र तो तब तो खेत में मिट्टी बस पड़ी धर्मी पके बस मिट्टी ही है धर्मी स्वरूप मिट्टी और कुछ भी नहीं तब को असो विद्यते, तब कौन किस से भिन्न जाना जावे मतलब तब धर्म धर्मी भेद अलग अलग नहीं जाना जाता तब तो बस मट्टी मात्र है एक धर्मी मात्र पड़ा है और उसमें ये सब भिन्न भिन्न विचार नहीं है उस समय के इससे घड़ा बनाएंगे, सकोरा बनाएंगे, क्या बनाएंगे बस अभी तो मट्टी है केवल तो जो केवल मट्टी पड़ी है उसी का नाम धर्मी है ठीक है जी, जी। आवे चलते है तत्र ये हलु तत्रु धर्मा, धर्मिण धर्म धर्म शांता शांता अव्यपेष्या तो कहते हैं त्र इस सारे प्रसंग में धर्मी के ये खलु धर्मा जो जो धर्म शांत उदित और अब अव्यपदृष्य ऐसे तीन प्रकार के धर्म होते हैं कुछ शांत हो गए कुछ वर्तमान में है कुछ भविष्य में होंगे ऐसे तीन तरह के धर्म एक धर्मी में होते रहते हैं तो इनकी व्याख्या करते हैं कि, शांत धर्म कौन से हैं, वर्तमान कौन से हैं, मतलब उदित कौन से हैं और अव्यपदेश कौन से इन तो समझाएंगे तत्र शांता शांता ये, ये कृत् कृत व्यापारान व्यापारान उप्रता उप्रता तो शांत धर्म वो हो है जो की व्यापारान कृत अपना काम पूरा कर चुके और उप्रकार समाप्त हो गए काम कर लिया और वो समाप्त हो गए वो है शांत धर्म जैसे घड़े में पिंडाकार था घड़ा बनने से पहले मट्टी में पिंडाकार था वो शांत हो गया खत्म हो गया स व्यापारा स व्यापार उदित उदित जिनका व्यापार चल रहा है जिनका काम चल रहा है चालू है वो उदित धर्म है तो जो चल रहा है वो वर्तमान के होते हैं इसलिए कार वर्तमान वो वर्तमान हो गए अनागत लक्षण समरा जो धर्म है वर्तमान वाले उदित धर्म वे अनागत लक्षण के पास वाले हैं अब अनागत है भविष्य वाला और ये वर्तमान वाले हैं तो ये अनागत के पास है क्या था पास का मतलब पहले वाले या बाद वाले पहले, वाले वाले पहले, वाले पहले, था। पहले था। वो तो पिछले सूत्र में था पिछले सूत्र में जो तीन लक्षण लगाए थे पहले अनागत लक्षण फिर वर्तमान लक्षण फिर अतीत लक्षण तो अब कह रहे हैं जो शांत है वो तो विधवे उदित वाले वर्तमान में है और जो अव्यपदेश है वो भविष्य के है तो यहाँ तेज अनागत लक्षण से समानंतरा वे वर्तमान वाले जो उदित धर्म है वे अनागत लक्षण के निकटवर्ती है समनंतरा निकट वाले अब आगे शब्दों को देखते हैं ये निकट का क्या करेंगे पहले वाले या पीछे वाले अभी प्रश्न से पता चलेगा वर्तमान से अनंतरा अनंतरा अतीता अतिता। अतिता। तो वर्तमान के अन्तर बाद में आते हैं अतीत अतीत बाद में हुआ वर्तमान उससे पहले हुआ तो भविष्य उससे पहले हुआ तो इस तरह से भविष्य पहले हुआ तो अब क्या अर्थ बनेगा अनागत्य लक्षण से अनंतरा अर्थ होगा उत्तरवर्ती बाद में क्योंकि अनागत पहले होता है फिर वर्तमान बाद में होता है फिर अतीत उसके बाद आता है तो इस पंक्ति में अर्थ बनेगा तेज अनागत से लक्षण वे वर्त धर्म वर्तमानसे अतीत और वर्तमान के पश्चात होते प्रश्न उठाव अतीत के पश्चात वर्तमान क्यो नाही आते अतीत के पश्चात क्यों नहीं आते अतीत से पहले आते वर्तमान वॉले अतीतले और भविष्य वर्तमान सहले आते क्रम है वर्तमान वेळे जो धर्म है अतीत के पश्चात क्यो नाही आते प्रश्न उठाय उत्तर देव पश्चिमता या पूर्व पश्चिमता इनमें पूर्व पश्चिमता का अभाव है पहले और बाद में होने का जो क्रम है उसको पूर्व पश्चिमता कहते हैं उस क्रम का अभाव है अब इस क्रम का अभाव होने से अतीत के पश्चात वर्तमान नहीं आ सकते वर्तमान के पश्चात तो अतीत आता उन है उनमें पूर्व है के पश्चात वर्तमान नहीं हो सकता मरने के बाद थोडी तो बात हो कामर्या धुमर्या बा खम हो नम ॲसा हि क्रम है और आगे बनागत अनागत वर्तमान योग वर्तमान योग पूर्व पश्चिमता <ड़ा> जैसे अनागत और वर्तमान की पूर्व पश्चिमता है अनागत के पश्चात वर्तमान आयगा जैसा क्रम है एवं एवत ऐसे अतीत के साथ नहीं है.. वर्तमान अनागत के पश्चात आएगा। अतीत के पश्चात अतीतस्य अतीतस्यतर समनंतर अतीत के पश्चात क्रम नहीं बनता समानतरा अतीत समानंतर वर्तमान असती वसका उत्तरवर्ती नाही तद अनागत एवढी तो इलिये अनागत ही वर्तमान का समानंतर है समानांतर मतलब पूर्ववर्ती अनागत पूर्ववर्ती है और वर्तमान उसके बाद आता है तो बस यहाँ इस शब्द का ध्यान रखिएगा, इस पंक्ति में जो समानांतर शब्द है इसका मूल अर्थ तो है निकटवर्ती अब निकटवर्ती दोनों तरफ हो सकता है आगे भी और पीछे भी तो पूरे बाकी पंक्तियों में तो हम समानांतर का मतलब उत्तरवर्ती पश्चातवर्ती मानते आए पर यहाँ प्रसंग को देखते हुए यहाँ समानांतर का अर्थ होगा पूर्ववर्ती ये अनागत ही पूर्ववर्ती है वर्तमान का ऐसा बनेगा अगला प्रश्न अथ अव्यपदिशा के, तो अब प्रश्न है कि जो भविष्य के धर्म है वो कौन कौन से धर्मियों के अंदर भविष्य में क्या क्या पदार्थ बन सकते हैं क्या क्या धर्म उत्पन्न हो सकते हैं ये प्रश्न उत्तर दिया धर्मी है ये है सर्वम और सर्वात्मकम उनसे जितनी भी वस्तुए बनाई जा सकती है जितने भी धर्म उत्पन्न किए जा सकते हैं भविष्य में वे सबके सब, सब भविष्य के धर्म है अव्य उदेश धर्म है इसको व्याख्या करते हैं खोल के यत्रोक्तं य्रोक्त्रोक्त जलभूम्योभूम्यो पारसादरणामेश जंगमाना स्थाव स्थाव अनु जामकम इति।, इति तो एक कोटेशन उदाहरण देते हैं किसी आचार्य का वचन योक्तम जिस प्रसंग में ये बात कही गई है सर्वम सर्वात्मकम के प्रसंग में तो किसी ने कहा कि जल भूमि हो। जल और भूमि का पृथ्वी और जल दो पदार्थों का पारिणामिकम परिणाम से उत्पन्न होने वाला जल और भूमि के परिणाम से उत्पन्न होने वाला रस आदि वैश्व जो भी रस आदि भिन्न भिन प्रकार की चीजें पैदा होंगी रस रक्त मांस भेद मज्जा आदि ये सारी चीजें जो उत्पन्न होती है स्थावरेशु दृष्टम वृक्षों में ये सब देखा जाता है उसमें रस आदि बनते हैं फिर वो ऊपर चढ़ता है पानी और टहनिया बनती हैं फिर फल लगते हैं फूल लगते हैं सब कुछ होता है तो ये सारा जो भिन्न भिन्न चीजें वृक्ष आदि में देखी जाती हैं तो जैसे इनमें देखी जाती है तथा वैसे ही स्थावर नाम जंगमेश स्थावर पदार्थों का फिर जंगमो में परिवर्तन देखा जाता तो वृक्ष वनस्पतियां फल फूल शाक सब्जी तो मनुष्य पशु पक्षी क्या करते हैं वेळे फल फूल साग सब्जी तोड लाते खे मेसेते स्थावर नाम जंगमेशु जंगम मालणे फिरणे स्थावरो का भोजन खाया पिया वंगम मे चला और जंगमानाम स्थावरेशुर जो मनुष्य पशु पक्षी खेळ मे जायगे जंगल मे जायगे वोच करसर्जन करेगे व खे मे चला मट्टी मेला जायगा थावरा नाम, थावरा नाम ऐसे ये चक्र चलता रहेगा एक दूसरे में होता रहता चलता रहता है अनुदेना इस प्रकार से ये क्रम के न टूटने से सर्वम सर्वात्मक सारी चीजें आगे भविष्य में बनती रहेंगी वृक्ष वनस्पतियां भी होती रहेंगी मनुष्य भी पैदा होते रहेंगे फिर सारे प्राणी उत्पन्न होते रहेंगे खाते पीते रहेंगे एक दूसरे से एक दूसरे से परिवर्तन होता रहेगा और सब चीजें बनती रहेंगी तो भविष्य में जितनी भी चीजें बनेगी वो सब अव्यपदेशी धर्म है ठीक है फिर आगे लिखते हैं, देश काल देश काल आकार आकार निमित्त निमित्त अपबंधात अपलु न खु सम कालम समान कालम आत्मनाम आत्मनाम अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति कह रहे हैं कि जितने भी पदार्थ भविष्य में उत्पन्न होते हैं उन सब की समान कालम कालम आत्मनाम अभिव्यक्ति न एक ही काल में सभी चीजों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती जैसे मान लीजिए वृक्ष में कोपल फूटेंगे फिर टहनिया बनेगी फुल आयंगे फिर उनके ऊपर फल लगेंगे फसल अनाज लागेगी येते चिजे जो भविष्य मे होणे कोण पंधरा दिन कोई बीस दिन मे एक महिन्या मे दो में मे जो भी सारा चीज दो चार महिने तक सारा कुछ बनेगा यन मे सारी चिजे प्रकट न हो सकती फुल भी आज टी भी हो जाय फसल एकही दिन एकही काल मे सम नाही हो सकता क्यो नाही हो सकता देश काल आकार निमित्त अपबंधात कोरम स्थान है कि की जलवायु गरम हैकी जलवायु ठीस है, पहाडो पे थंडी होती है, तो काश्मीर है ठीप महाराष्ट्र है मध्य प्रदेश है और दक्षिण भारत वर गर्मी बढती देश अलग अलग है फिर काल अलग अलग ॠतु आती है कोई फसल किसी ऋतु में होती है कोई ठंडी की ऋतु में फसलें आती है गाजर गोली आती ठंड में आती है ऐसे कई सब्जियां हैं जो गर्मी के दिनों में आती है अब तो कोल्ड स्टोर की मेहनत उसकी कृपा से सारे दिन सारे साल सब चीजें मिलती है वो तो अलग बात है स्टोर कर लेते हैं बाकी जो प्राकृतिक उत्पत्ति है वो सारे साल नहीं होती अलग अलग ॠतुओं में अलग अलग फल आते हैं अलग अलग सब्जियां आती है काल का संबंध हाल मे अलग अलग ऋतु मे अलग अलग चिजे पॅदा होती फिर आकार उनका स्वरूप भी अलग अलग है साइज भी अलग अलग है कोडे साइज का बडे बडे होते पेड छोटे छोटे होते जामुन छोटे छोटे होते बडे बडे पेडो पर जामुन लगते छोटे छोटे बडे बडे तरबूज नीचे पेलो परगते इस प्रकार से उनका आकार भी अलग अलग होता है स्वरूप अलग अलग होता है और निमित्त निमित्त भी उनके अलग अलग होते चावल को पानी अधिक चाहिए गेहूं को उतना नहीं चाहिए उसके साधन भी अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से किसी को काली मिट्टी चाहिए कपास को काली मिट्टी चाहिए उसमें बहुत अच्छी बनती है और दूसरे प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन उतना अच्छा नहीं होता ऐसे हर चीज़ का अपने च खुराक चे खाद से अलग अलग संबंध होता है तो इन कारण काय समान कालम आत्मनाम अभिव्यक्ती न एकही काल मे सब च अभिव्यक्ती नाही हो सक्ती अलग अलग सम परती अलग अलग कारण चे होती है। फिर कहते अभिव्यक्त अनभिव्यक्तेश अनुपाति अनुपा सामान्य विशेषात्मा विशेषात्मा सो अन्वयी सो धर्मी तो इस प्रकार से जितने भी अभिव्यक्त हो चुके हैं अथवा अभिव्यक्त नहीं हुए धर्म धर्म का विशेषण है धर्मेश अभिव्यक्त हो चुके हैं वो है वर्तमान वाले उदित धर्म और जो अभि व्यक्त नाही हु है वविष्य भूतकाल के शांत और अभय प्रदेश तीनो अभय धर्मो कालो वॉले धर्म मे जो अनुपाता संबद्ध राहता हैन जुडा और समान्य विशेषात्मा कुछ समान्य गुण वाला कुठ विशेष गुणो वाला जे गेहू अर्चना दोन मे कुछ कुछ समानता है दोनों ही अनाज है चावल भी है वो भी अनाज जौ है वो भी अनाज ऐसे इन सब चीजों में कुछ कुछ समानता है सबके सब एक कैटेगरी में आते हैं अनाज में पर कुछ भिन्नता भी है गेहूं पचने में भारी होगा चावल पचने में हल्का होगा चावल सात्विक होगा गेहूं थोड़ा सा राजनसिक होगा ऐसे ऐसे उनमें कुछ भिन्नता भी होती है इस प्रकार से सामान्य विशेष समान और भिन्न गुणों वाला जो अनवी वो अन्वयी पदार्थ है उसका नाम धर्मी है। जो उत्पन्न हुए वो धर्म है और उनमें अनुगत रहने वाला जो पदार्थ है वो धर्मी है यस्यतु, यस्यतु धर्म मात्र धर्म मात्र एवं एवं भोग निरन्वय त अब ये थोड़ा सा एक पक्ष का खंडन कर रहे हैं संसार में कई तरह के लोग हैं और उनके अपने अपने विचार हैं अपनी हर एक की मान्यता अलग अलग है तो ये एक मान्यता की और संकेत है जो क्षणिक लोग हैं जो धर्मी को नहीं मानते उनकी बात कर रहे हैं जिनके मत में धर्मी है ही नहीं हर वस्तु क्षणिक है एक क्षण में नष्ट हो जाती है तो पिछले क्षण से अगले क्षण में दोनों क्षण वाले पदार्थों में अनुगत रहने वाला धर्मी कोई है नहीं हो धर्मी तो तब जब स्थिरता हो नित्यता हो पहले वाला पदार्थ दूसरे काल में भी विद्यमान रहे तब तो वो धर्मी माना जाए तो इनकी यहां को ऐसी मान्यता है की एक सेकंड से आगे कोई चीज टिकती नहीं हर सेकंड में वो नष्ट होती रहती है और नई नई पैदा होती रहती तो जिसके मत में ऐसी बात है जिसके मत में ऐसी मान्यता मानी जाती है धर्म मात्र एवं इदम बस केवल धर्म मात्र ही है लड्डू है पेड़ा है रोटी है दाल है चावल है सब्जी है घड़ा है मकान है मोटर गाड़ी है केवल धर्म मात्र है तो धर्मी कोई नहीं है जो स्थिर हो नित्य हो निरन्वयम पीछे से अगले में आने वाला कोई अन्वय से रहित है कोई अन्वित धर्मी है नहीं से उस व्यक्ति के मत में उसकी विचारधारा में भोग अभाव को स्थिर पदार्थ तो है नहीं वो भोग किसका करेगा हर सेकेंड में वस्तु नष्ट ही होती जाएंगी खाएगा क्या किस चीज का सेवन करेगा तो उसके मत में भोग संभव ही नहीं हो पाएगा और सारा व्यवहार फेल हो जाएगा कैसे फेल हो जाएगा बताएंगे आगे अकस्मात अन्य विज्ञान कर्मो कर्म्य कथम कथम भोक्तृत्व अधिक्रियतम अधिक्रियतम तो ये कारण बताया जिससे कि उसके यहां भोग संभव नहीं हो पाएगा जैसे एक व्यक्ति एक महीने तक कंपनी में काम करता है रोज जाता है ड्यूटी सुबह दस से लेकर शाम के छह बजे तक आठ घंटे काम करता है रोज जाता एक महीना काम किया पहली तारीख को तनख्वाह मिलेगी जो तनखाली जायगा तो कंपनी का मलिक कहेगा हा भाई बोलो क्या काम है वैसा मेरी तनखा पे तुम्ही तनखा कायगी जिने काम किया तुम्ही मरि गा तुमने तो काम किया उद्योग मांगणे वासने काम कियार पर जो मांग रहाने काम नाही काही की तन्खा तो तनखा मलेगी ना रोटी खरीदेगे ना खायगे क्या करेगे उप सारा फेल होवार क्यूँकि अन्य विज्ञान अन्य विज्ञान के द्वारा अन्य व्यक्ति के द्वारा कृतस्य कर्मो किए गए कर्म का अन्य विज्ञान जो दूसरा व्यक्ति है एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म का दूसरा व्यक्ति भोक्तृत भोक्तृत्त कथम अधिक भोक्ता बनकर वो कैसे अधिकारी हो जाएगा काम किसी और ने किया था वेतन मांगने वाला कोई और उसको क्या अधिकार है वेतन मांगने का उसे तो किया ही नहीं जिसने किया था वो भर गया और जो वेतन मांग रहा उसने किया नहीं तो वेतन नहीं मिलेगा सब काम फेल हो जाएगा उसके मत में किस तरह से भोग का अभाव होगा मतलब सारी व्यवहार व्यवस्था फेल हो जाएगी और क्या दोष आएगा तत स्मृति अभाव और सारी स्मृतियों का भी अभाव हो जाएगा वो कहेगा साहब मैंने एक महीने तक काम किया है तुम्ही कसने काम किया, वो काम किया तुमने तो किया कामने तुम्हें याद कैसे आया तुम्हें तुम्हें थे ही नहीं। उस याद याद कैसे आया तुमके क्यस्थिती एक व्यक्ती की देखी हु वस्तु कोद कॅसे करता आपने ताजमहल देखा देखा नाद कर पूजा नहीं देखा उनको याद कॅसे आयमे जिसने नहीं देखा उसको याद नाही जस व्यक्तीने काम किया तुम्ही थोडी आयगा तुम्ही काम कियाही नाही तुम्ही कि यादही कॅसे आयगा कहीने कि काम कियाारी स्मृतियो का लोप होयगा क्यकी व्यक्ती एकही सेकंड तक टिकता मान्यता मे एक सेकंड तक विकता है एक सेकंड मेसने जो कुठ देखा देखा अगले सेकंड मे मरे गो याद कोण करेगा सुनतिओ का अभाव होय फेस दुष्परिणाम क्या होगा कोण व्यक्ती घरेगा सुबह ऑफिस जाने पण घर निकलेगा ऑफिस मे पो या मे ऑफिस यहाो जैसे जैसे कल्पना करते धक्का मुक्का मार के ऑफिस पहच भी गो जे शाम कोफिस घर केली निकलेगा तब तो कोई और व्यक्ती होगा और तब तो आपल्या घर भूल जायगा मेरा घर का है। पता नाही कस घर मे घस जाय अगर सब मेरा घर रहेगी उसको तो स्मृति तो रहेगी नहीं तो कोई किसी के घर में घुस जाएगा कोई किसी घर में घुस जाएगा कोई किसी के क्या किस व्यवहार करेगा कोई क्या करेगा सब गड़बड़ हो जाएगी इसलिए ये सब सिद्धांत ठीक नहीं क्षणिक वाद का सिद्धांत ठीक नहीं है क्योंकि वहां पर स्थिर एक धर्मी पदार्थ नहीं माना जाता आगे पढ़ते हैं वस्तु प्रत्यभि ज्ञा वस्तु प्रत्यभि यो धर्म अन्य अभ्युपगता प्रत्यभि प्रत्यभि सिद्धांत पक्ष में कहते हैं वस्तु प्रत्यभि ज्ञान प्रत्यभि ज्ञान कहते हैं वस्तु की पहचान होना आप अभी यहाँ आए सत्संग में कक्षा में जूता चप्पल कर आए या नंगे काम आए थे जूता पहन के आए चप्पल पहनकर आए अच्छा जब जाएंगे तो अपनी चप्पल पहचान लेंगे या नहीं पहचान साग ये तो मेरी चप्पल है। इसको कहते हैं प्रत्येक अपनी चप्पल पहचान लेंगे हाँ हाँ यही मेरी चप्पल है दूसरे की नहीं है और वो चप्पल मेरी नहीं है और ये चप्पल किसी और की नहीं है ये मेरी है तो अपनी चप्पल जब पहचान लेते हैं अपना जूता पहचान लेते हैं अपना घर भी पहचान लेते हैं अपना व्हीकल भी पहचान लेते हैं ये स्कूटर मेरी ये कार मेरी इस तरह से तो कहते हैं वस्तु प्रत्यभि ज्ञान हर वस्तु का प्रत्यभि होने से उस वस्तु की पहचान हो जाने से इससे ये बात सिद्ध होती है क्या स्थितो अन्वयी धर्मी इसमें कोई धर्मी पदार्थ स्थिर है जो मैंने दो घंटा पहले चप्पल ही उतारी थी अ दो घेऊन मे पहच राहू व्यवहार चे क्या सिद्धल टिकी ही नष्ट नाही बदली नाही और मे मे बदला अगर मे बदल गया होता दोघे मे होता मी नाही पहिचान मेरी चप्पल है परंतु हम देखते जूता चप्पल सहचान चप्पल वही होती और हम वी होते चप्पल स्थिर आहे और हम स्थिर आहे सिद्ध हा ठीक नाही हर वस्तु क्षणिक नहीं है जबकि एक धर्मी पदार्थ को स्थिर है इसीलिए पहचान होती है और वो धर्मी ही धर्म अन्य भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होता हुआ प्रत्येक थे वो पहचान लिया जाता है मान लो छ महीने से आपके पास एक चप्पल है छह पहले जब नई नहीं लाए थे बड़ी अच्छी दिखती थी साफ सुथरी चमकदार बढ़िया दिखती थी अब रोज उसका प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे वो घिसती जा रही है घटती जा रही है अब पुरानी होती जा रही है तो जब नई थी तब भी आप पहचानते थे अब छह महीना घिस गई पुरानी हो गई तब भी आप पहचानते तो छह महीने तक वो स्थिर चप्पल आपकी और उसमें परिवर्तन भी हो रहा है और आप पहचान भी रहे रोज की हाँ यही मेरी चप्पल है यही मेरा जूता है इस प्रकार से वो भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होता हुआ भी छह महीने के बाद भी पहचान लिया जाता है जिससे सिद्ध हो वस्तु स्थिर गलत, इस पर विश्वास नाही करणार तस्मा न धर्म मारन्वयम भीती जो इनकी मान्यता है केवळ धर्म माय औरमे अन्वयी धर्मी कोण नाही ॲसा कहना गलत मान्यता ठीक नाही चौदवा सूत्र पूरा हमी का स्वरूप समज मे आता अब आगे चलते हैं पंद्रहवा सूत्र देखिए क्रमान्य अन्यत्वे अन्यत्व, अन्यत्व, हेतु किसी हे व्यक्ति ने शंका उठाई कि आपने अभी अभी कई प्रकार के परिणाम बताए धर्म परिणाम अवस्था परिणाम लक्षण परिणाम ऐसे ऐसे और ये सारे परिणाम किस में होते हैं धर्मी में वस्तु में धर्मी में धर्म भी बताया धर्मी भी बताया और एक के बाद एक परिणाम होते जाते हैं क्रम से होते जाते हैं पहले अनागत लक्षण फिर वर्तमान लक्षण फिर अतीत लक्षण ये सारा क्रम भी बता दिया तो ये जो भिन्न भिन्न परिणाम होते हैं पहले पिंडाकार था फर फिर बनेगीकर बन गेस कारण क्या क्यो होता परिणाम परिवर्तन क्यो होता है कारण बस का कारण बै सूत्र पंधरावा सूत्र बोलिये क्रमान्यत्व क्रमानत्व परिणाम परिणाम अन्यत्वे हेतु हेतु क्रम का अन्य अन्य हो भिन्न भिन्न क्रम का होना ये परिणाम अन्य हेतु भिन्न भिन्न परिणामों की उत्पत्ति का कारण है क्रम बदलता जाता है परिणाम बदलते जाते हैं तो परिणाम जो आप पूछ रहे थे ना क्यों बदल रहे उसका कारण है कि क्रम का भिन्न भिन्न उत्पन्न होते जाना इसको भाष्य में और स्पष्ट करेंगे एक धर्मिणा एक एवा एक एव इति इति अन्यत्वे हेतुर्भवति तो कहते हैं एक एक ही ही धर्मी का, एक धर्मी का एक ही ऐसा मानने पर पहले एक धर्मी में एक परिणाम मतलब मट्टी है मट्टी के अंदर एक एक परिणाम है वो पिंड आकार पिंडाकार ढेला मट्टी का तो एक परिणाम तो उपस्थित है ऐसा होने पर जब परिणाम अन्यत्वे जे नया परिणाम पॅदा होगा तो उसमें क्रम का अन्य होणार हेतू बनेग क्रमान्यत्व हेतुर्भवतीसमें क्रम चलता जिसकी वजा दूसरा परिणाम उत्पन्न होयगा का ये होणार कॅसे होगा जैसे उदाहरण देते तद्यथा चूर्ण मृत चूर्ण पिंड मृत खट अत कपाल मृत कपल कण मृत चक्रम ये क्रम खे मे मट्टी पडी चूर्ण मृत मट्टी का चूर्ण था ये पहला परिणाम फिर इसके बाद दूसरा क्रम पैदा हुआ पिंड मृत फिर उसको मट्टी को फावड़े से खोल लिया थोड़ा पानी डाला और उसको गोल गोल करके पिंड बना दिया तो पहले चूर्ण मृत फिर पिंड मृत तीसरा है घटमृत अब वो मट्टी का घड़ा बन गया ये तीसरा आ गया चौथा कपाल फिर घड़ा फूट गया टुकड़े टुकड़े हो गए ये पांच चौथा क्रम आ गया और फिर उन टुकड़ों को पीट पीट के पाउडर बना दिया वापस कर्णवृत्त हो गया इस तरह से ये क्रम है इसी क्रम से सारी दुनिया चलती है ये जो क्रम है ये अन्य अन्य अन्य परिणाम को उत्पन्न करने का कारण ये उत्तर दिया धर्म से धर्म से समान समान धर्म धर्म तो जो जिस धर्म के पश्चात आने वाला धर्म है जो धर्म जिस धर्म के पश्चात आएगा समान पश्चात आने वाला सतस्य क्रम, वो उसका क्रम है जो बाद में आता है वो क्रम है जैसे की कहते हैं पिंड पिंड प्रच्यवत घट उपजाय धर्म परिणाम क्रम धर्म परिणाम क्रम तो जैसे की पिंड जो आकार था प्रच्यवत वो हट गया मट्टी में पिंडाकार हट गया और घट भुग जाए थे घटा उत्पन्न हो गया ये क्रम हो गया और इस क्रम के कारण एक धर्म परिणाम उत्पन्न हो गया एक धर्म हट गया दूसरा धर्म आ गया पिंड धर्म हट गया घट धर्म आ गया ऐसे हो गया फिर कहते हैं लक्षण परिणाम क्रमों लक्षण परिणाम क्रमो घटस्य घट अनागत भाव अनागत भावा वर्तमान भाव क्रम वर्तमान भाव क्रम लक्षण परिणाम का क्रम क्या है उसको समझाते हैं कि घट का अनागत भाव से वर्तमान भाव में आ जाना जब पिंडा था तो घड़ा अनागत में था और जब घड़ा बन गया तो वर्तमान काल में आ गया घड़ा तो अनागत से वर्तमान में आ गया ये लक्षण परिणाम हो गया इस लक्षण परिणाम में भी क्रम है पहले अनागत होगा फिर वर्तमान हो फिर बाद में अतीत होगा इस तरह से वो भी क्रम है कारण फिर कहते हैं तथा पिंड पिंड वर्तमान भावा वर्तमान भाव अतीत भावक्रम अतीत भाव क्रम तो, तो उसी तरह से पिंड जो था वर्तमान वो हट गया और जब घड़ा बन गया तो पिंड जो है वो खत्म हो गया वो अतीत में चला गया तो इस तरह से पहले भविष्य फिर वर्तमान और फिर अतीत ये क्रम चलता है फिर कहते हैं, फि क्रम अतीत ना। केम नाही बस फिर हो खेळ गळा टूट गोया अब कुछ कुठे कोण क्रम नाही कोई परिणाम कर, आगा नहीं, नहीं होगा अतीत का कोय क्रम नाही पूच कस्मा कस्मा पूर्व परतायाम पूर्व परतायातरत्व समस्ती अतीत अतीत तो ये क्रम क्यों नहीं है अतीत का कारण बताया कि यह क्रम तब होता है जब पहले और पीछे दो चीजें हो तब क्रम बनता है तो पूर्व परतायाम सत्याम पूर्व और परता होने पर आगे पीछे होने पर दो चीजें होने पर आगे पीछे वाला स्थिती बनती अब्स पीछ समानंतरत्व बाद मे आली वस्तू होती क्रम बनता है अतीत नसती व अतीत की है नाही अतीत के पीछे कोण आता ही नाही इसिस क्रम न बनता तस्मायोरेव दक्षण लक्षण क्रम क्रम इसलिए दो ही लक्षणों का क्रम बनता है वर्तमान अनागत के पीछे वर्तमान आएगा वर्तमान के पीछे अतीत आएगा जैसे दो का ही क्रम बनेगा अतीत का क्रम नहीं बनेगा उसके बाद कुछ नहीं आ रहा ये लक्षण परिणाम क्रम बता दिया अब आगे चलिए तथा अवस्था परिणाम क्रम अवस्था परिणाम क्रम घटस्य अभिनवस्य प्रांते, प्रांते पुरानता, पुरानता, द्रिश्याते, द्रिश्याते। अब अभिनव परिणाम काम है वो कैसा है एक न्याया न्याया घडा बनाजा ताजा, ताजा। और उसको धूप में के लिए रख दिया तो वो थोड़ा दो वूखे लग्न प्रांत किनारे पर उसमें दिखती है, है, है, तो इस प्रकार से चे अवस्था परिणाम नए घडे में जैसे नापन होकर वो पुरानापन धीरे धीरे शुरू हो जाता है ये अवस्था परिणाम का क्रम है साच साच क्षण परम्परा क्षण परम्परा अनुपाना अनुपाना क्रमेण क्रमे अभिवे यतिम, यतिम, आपत्यते, आपत्यते, आपत्यते। इति, सा वो जो है, में पुराणापन आ रहा है सूखते हो पूरा सूख गया अपने फुल पोजिशन में आ गया सुखना पूरा व्यक्त हो गया तो सा पुराणता क्षण परम्परा अनुपातना क्षणों की परंपरा का अनुकरण करते हुए जैसे जैसे समय बीतता जाएगा पुराणता बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी क्रमेण अभिव्यक्ति क्रम से प्रकट होती हुई पराम पूरी अभिव्यक्ति को प्राप्त हो जाएगी मतलब पूरा घड़ा सूख जाएगा तो हम कहेंगे हाँ घड़ा ठीक ठाक हो गया पक गया सूख गया अभी तो सूख है फिर उस, उसको उठा के पठी में रखेंगे अब और पकेगा तो जैसे जैसे पकता जाएगा उसमें और पण आता जाएगा और फिर पक्के पके तयार होठी बेच द्या बिक्री ग्राहक श्रू करीना पण बराबर चलता घावट होती रहेगी। छे महिने आठ महिने एक सर्व मे बहुत अच्छी तर घस जायगा तो उसकी घिसावट पूरी पूरी व्यक्त होकार यह अवस्था परिणाम का क्रम है पूरापन आता रहता है धर्म लक्षण चम लक्षणाभ्या विशिष्टो विशिष्टो अयम तृतीय परिणाम अयम तृतीय परिणाम ये जो तीसरा परिणाम है अवस्था परिणाम ये पहले बताए हुए धर्म और लक्षण परिणामों से भिन्न है अलग प्रकार का इस तरह से तीनों परिणामों का क्रम बता दिया गया तो क्रम की वजह से ही ये सारे अलग अलग परिणाम उत्पन्न होते ठीक है शंका है बोलिए अभी तो हम पिंडाकार को लेकर गड़ा बना रहे ठीक और बीच में कुछ गलती हो गई पूरा ठीक, ठीक नहीं बना फिर फिर ठीक नहीं बना उसका फिर बनाते तोड़ दिया तो जो घडा बन बना रेथे टेडा मेडा होगा बिगड गोष्ट बन रहामन जितना टेढा मेढा वर्तमान लक्षण हा तोड दोन अधिक लक्षण होगा वापस उप्टी बनादी अया घडा बनेगा तो पिंडा का जो दोरा बना वहां से शुरू हो गया नए घड़े का ये अनागत लक्षण वो तो टूट के खत्म हो गया उसको तो बीच में ही तोड़ डाला ना पूरा बनाया ही नहीं तो जिसको तोड़ डाला तो अतीत हो गया जो जितना भी अधूरा बना था उतना वो खत्म अब जो नया घड़ा बनायेंगे उससे पहले जो पिंड है ये नए घड़े का अनागत लक्षण और फिर अब दोबारा उसको चाक फिर रख के फिर घुमा के बनाया ये नए घड़े का वर्तमान लक्षण है धीर धीरे सूखताहेर बिगडताहेिगडता टूट जायगा वतीत रक्षण आयगा घडे कावस्था आहे जो उपक्रम उदाहरण दि घडे काम एक बार खम होगा तो अब् नये घडे का क्रम श्रू हो क्रम वीगा हो चूर्ण मृत पिंड मृत घटमृत कपालमृत चूर्ण क्रम वही गा एक एक घडे काम निपटा फिर दूसरे घडे से फिर चूर्ण मृत फिर पिंड मृत फिर घट मृत उल ऐसेनेतन करूट गे छूट गे अगला क्रम श्रु होहे गोध रे ऐसे तो ये अभी एक ही परिणाम चल रहा है ये ये पिंडाकार स्थिति है तो इसको पिंड मृत कहेंगे अब एक बार पिंड मृत कम्प्लीट हो गया तो एक परिणाम पैदा हो गया अब जब इससे नई स्टेज शुरू करेंगे चाक पे रख करके गोल गोल घुमाएंगे और घड़ा बनना शुरू होगा तो ये अब दूसरी चीज शुरू होगी इस तरह से वो रेखा आ जाएगी और उस परिणाम को उससे अलग कर देगी ऐसे वैशिष्ट क्या है इसमें बाकी दोनों धर्म तृतीय परिणाम धर्म लक्षण आपके हम विशिष्ट हाँ तो ये जो धर्म और लक्षण परिणाम से जो तीसरा परिणाम है अवस्था परिणाम ये इन दोनों से भिन्न है इसमें क्या है थोड़ी थोड़ी परिस्थिति बदलती है इतनी कम बदलती है कि वो ज्यादा स्थूल रूप से पकड़ में नहीं आती जैसे पिंड आकार एक उदाहरण के लिए धर्म परिणाम को देखते है, है, है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग अलग और और जब घड़ा घड़ा बना हुआ देखते हैं, तो वो है। दोनों अलग -अलग जाते हैं, तो डिफरेंट दोनों जाते लेकिन एक वो एक दिन वो कि एक दिन कित घेऊन पिंडाकार मी तुम्ही पहिले धर्म परिणाम मे बहुत डिफरेन्स हकड है, है तुरंत पर अवस्था परिणाम मे पकड मे आह जब की होकंड मेना पण होता जापार की भाषा मेप्रिसिएशन बोलतेशन हर सेकंड मे चलती व पकड मे आता इले प्रकार का परिणाम बहुत धीरे धीरे होता ये भिन्नता ठीके क्रमांर्म क्रमा, धर्मी धर्मधर्मी भेदे दे, सती प्रतिलब्ध प्रतिलब्ध स्वरूपा स्वरूपा वे क्रम जितने भी हैं जो ऊपर दिखलाए चूर्ण मृत विंड मृत घटमृत कपाल मृत फिर चूर्ण ये सारे क्रम है ये सारे के सारे क्रम धर्म और धर्मी का भेद होने पर उपलब्ध स्वरूप वाले होते हैं क्रमों का स्वरूप तभी उपलब्ध होता है जब धर्म और धर्मी दो अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे आप मिट्टी और घड़ा ऐसे धर्म धर्मी को अलग अलग देखेंगे तब ये क्रम समझ में आएगा यदि केवल मिट्टी मात्र खेत में पड़ी हुई फिर कोई क्रम नहीं धर्मी, धर्मी तो बड़ा धर्म तो कुछ है ही नहीं तो कंपेरिजन कहा करेंगे जब तक दो चीजों का कंपेरिजन नहीं करेंगे तब तक क्रम पकड़ में नहीं आएगा यह कहना चाहता फिर कहते हैं धर्मो अपि धर्मी भवती अन्य धर्म स्वरूप स्वरूप कहीं, कहीं जो कम्पेरेटिव टर्म्स होती है क्या बोलते हैं रिलेटिविटी फिजिक्स की भाषा में रिलेटिविटी सापेक्ष चीजें होती है तो रिलेटिविटी के आधार पर सापेक्षता के आधार पर एक चीज जो कहीं कहीं धर्मी थी किसी और परिस्थिति में वो धर्म भी बन सकती है धर्मों की धर्मी बहुत हाँ धर्म जो है वो धर्मी भी बन सकता है किसी अन्य धर्म के स्वरूप की अपेक्षा से जैसे मान लिया मट्टी तो है धर्मी उसमें पिंड है धर्म फिर खट है दूसरा धर्म कपाल आकृति है तीसरा धर्म तीन धर्मों घट घटाकृति, कपाल आकृति अब मिट्टी के साथ तुलना करेंगे तो घट जो है वो धर्म है अब घट के अंदर जब घिसावट देखेंगे तो अब वो जो पिछली परिस्थिति में धर्म था यहाँ वो धर्मी बन जाएगा घट धर्मी हो गया और उसमें घिसावट शुरू होगी ये घिवट उसका धर्म हो गया ये कहना चाहते हैं तो कंपेरेटिवली धर्म कहीं तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो कहीं कहीं एक धर्म दूसरी परिस्थिति में धर्मी भी बन सकता है इस तरह से तरण तरह अभिधीय धर्म तदा अयम एक क्रम क्रम प्रत्यवभाषे हैं कि यदा तो परमार्थ तो जब तो वास्तव में धर्मी अभेदोपचारा हो धर्मी में अभेद कथन होता है उपचार मतलब कथन धर्म धर्मी भेद रूप नहीं कहा जाता बस धर्मी को ही देखा जाता है मिट्टी है धर्मी बस मिट्टी का ही कथन करेंगे मिट्टी बढ़ी है बस जब ऐसे कहेंगे और घट आदि धर्म की अपेक्षा छोड़ते देंगे जब ऐसी स्थिति होगी तब तद द्वारे स एव अये धर्म तब वो धर्मी और धर्म कोई अलग अलग नहीं होगा बस धर्म का कथन धर्मी के रूप में ही कहा जाएगा तब घड़े नाम ही नहीं बोलेगे बस तब तो धर्मी का ही नाम बोलेंगे बस ये मिट्टी है तथा अयम एकत्व क्रम प्रत्यवभा सके तब वो जो वहां पर मट्टी में क्रम होता है वो एकत्व रूप से ही जाना जाता है एक ही रूप में जाना जाता है फिर अलग अलग क्रम नहीं होता अलग अलग क्रम कब होगा जब धर्म धर्मी और धर्म दो की तुलना करेंगे तब अलग अलग क्रम होगा जैसे ऊपर बताया था चूर्ण मृत पिंड ये क्रम होगा तब जब धर्म और धर्मी अलग अलग होंगे और जब केवल मट्टी पड़ी है तो तब एकही प्रकार का क्रम होगा वगैरे हर सेकंड मेह बोलते जायगे मट्टी रखी खेळ मे मट्टी पडे मट्टी पडिये बस मट्टी पडिये इतनाही बोल तब केवळ एक रूप मे धर्मी काही कथन का होगा धर्म का नाही होगा इली वस तर काम नाही गेगा जैसा पहिले था चित चित धर्मा परिदृष्टा परिदृष्ट अपरिदृष्टा अपरिदृष्टा चुद्ध बहुत अच्छा बुम फिर केर्शन है योग कात करत योग योगशित्त वृत्ती निरोधक चित्त के बारे में तो कहते हैं चित्त से द्वे धर्म चित्त के अंदर दो प्रकार के धर्म है कुछ धर्म ऐसे है जो दिख जाते हैं स्थूल है जो हमें अनुभव में आ जाते हैं और अपरिदृष्टाश्चर् कुछ सूक्ष्म धर्म है जो हमारी पकड़ में नहीं आते जो हम समझ नहीं पाते पर होते हैं जैसे उदाहरण के लिए आजकल का उदाहरण है फिजिक्स का तो इलेक्ट्रॉन है एक पार्टिकल है और उसमें नेगेटिव चार्ज होती है अब तो इतना सूक्ष्म है वो न तो इलेक्ट्रॉन दिखता न उसकी चार्ज दिखती उसका प्रयोग ही कहीं कहीं दिखते है कोई उसका असर ही दिखता है किसी प्रयोगों से तो ऐसा मान लिया जाता है कि इसमें नेगेटिव चार्ज है तो चित्त भी बहुत सूक्ष्म पदार्थ है उसके अंदर भी दो प्रकार के धर्म है कुछ धर्म ऐसे है जो हम महसूस कर सकते हैं और कुछ ऐसे है जो हम महसूस नहीं कर सकते हैं। जो कर सकते है वो परिदृष्ट धर्म है स्थूल धर्म है जो हम महसूस नाही करते्म धर्म है ऐसे दो तरह हैरिदृष्टम परिदृष्ट परिदृष्ट चित्त मे जो विचार उठते राहते प्रत्यय मन विचार विचार रूपी जो धर्म है चित्त वरिदृष्ट है मे आख बाई और आपण किजिये आपल्या मन का तो पता चल जायगा मन में क्या सोच कि शाम को बजे, आज उस से मिलना है, कि राम कोनास काम करणार साजे सो जे येते मन मे जो विचार उठा सारे आप महसूस कर सकते धर्म परिदृष्ट है स्थूल है जो समज सकते वस्तु मात्रात अपरिदृष्टा अपरिदृ अब ये जो चित्त नामक वस्तु है उसके अंदर कुछ और धर्म नीचे नीचे चलते रहते जैसे वो हमें समझ में नहीं आता वो हम समझ पाएंगे पकड़ नहीं पाएंगे वो अपरिदृष्ट धर्म वो सूक्ष्म धर्म वो अवश्य गति सरजगुण की आदि चलती है रहती है तो वो जो अपरिदृष्ट धर्म है बड़े सूक्ष्म है वो कैसे कैसे है आगे बताते हैं तेज अनुमानेन, प्रापित, वस्तु, वस्तु, मात्र, मात्र सथ भावा, सथ भावा, ते वो जो अदृष्ट धर्म है सूक्ष्मे सात प्रकार के अनुमान प्रापित वस्तु मात्र सद्भाव अनुमान प्रमाण से चित्रूपी वस्तु में उनकी सत्ता प्राप्त होती है अनुमान प्रमाण से उसकी सत्ता जानी जाती है इन सात धर्मों के वो सात प्रकार के बड़े सूक्ष्म धर्म तो कौन कौन से आगे श्लोक को बताया चलिए गायेंगे निरोध धर्म संस्कार अथ परिणामोवन ज्येष्ठा शक्ती चित्त शक्ती धर्मा दर्शन, दर्शन प्रकार के धर्म है दर्शन वर्जिता जो दिखते नहीं, बड़े सूक्ष्म है नीचे नीचे चलते रहते हैं। हमें पता ही नहीं चलता ऐसे ऐसे धर्म है इसमें चित्त में सात एक तो है निरोध जो चित्त की निरुद्ध अवस्था थी निरोध परिणाम उस तरह का निरोध धर्म है उसका और दूसरा है धर्म धर्म का मतलब जो हम शुभ कर्म करते हैं शुभ कर्म तो क्रिमाण कर्म वो हमने काम पूरा कर लिया, जुभ कर्म पूरा कर कर लिया, करुभ कर्म अच्छा काम कर लिया, करीत अच्छा काम किती रोगी को सहायता करी को मदत कर, दी, की मदद कर दी। अच्छा काम औरका फल तो आम्ही मिळा जबत फल नाही मिळेगा तबत एक संस्कार पॅदा होगा उसको धर्म नम सेता दुसरा नम है, है अधिष्ट धर्म शुभ कर्म किया तो धर्म उत्पन्न होगा अशुभ कर्म कियाधर्म उत्पन्न होगा धर्म और अधर्म इन दोन कोर दुसरे सरळ शब्द मे संचित कर्म वो संचित कर्म काम का ही योग धर्म अधर्म जो कर्म तो हो चुका पर फल मिला नाही हमारे अकाउंट में जमा हो गया, संचित तो ये भी चित्त मेहता हा देखील कर्म करते उस धर्माधर्म उत्पन्न होता रेकॉर्ड चित है उसका हमारे चित्त में रहता। एक कॉपी चित मेहतीय दुसरी कॉपी आसमाती तीसरीश्वर केन कॉपिया होती तर हमे पता चलता हम कर्म करारे दिन पता चलता ध्यान दे पता चलेगा लाही करेगे तर भूल जायगे जो व्यक्ती सावधान कर्म करता पलता हा गलत करू कितना करता है तो हम कर्म करते जाते हैं और जो जो कर्म पूरे होते जाते हैं कम्प्लीट हो जाते हैं वो हमारे मन में जमा होते जाते हैं इस तरह से ये धर्म शब्द का अर्थ हुआ फिर संस्कार शब्द का अर्थ है जो हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसकी हैबिट बनती है आदत बनती है ये संस्कार का मतलब आदत ठीक है।, है एक व्यक्ति शराब पीता है रोज पीता है उसमें पीने के संस्कार पड़ते जाते हैं और फिर वो आदत बन जाती है फिर वो छूटती आदत होती गुड खातो गुड की आदत होती हर व्यक्ती आदत बनागडा करता झगडा जे गुस्सा न करता इस तारे संस्कार बनाय जो कर्मको प्रेरित करते नये कर्म करणे प्रेरित करते संस्कार मन मे जमा होते चित्त का धर्म परिणाम ये धर्म परिणाम अवस्था परिणाम लक्षण परिणाम ये सारे ये भी चित्त में होते हैं। अथ जीवनम, और चित्त में जीवन का भी एक धर्म है चित्त जो है वो व्यक्ति को जीवित रखता है नहीं? तो चित्त के द्वारा एक प्रयत्न किया जाता है जिससे व्यक्ति का जीवन सुरक्षित रहता है वो जीवन नाम का एक धर्म है फिर शक्तिश्च एक चेष्टा है चित्त चेष्टा करता है जो इंद्रियों को प्रेरित करता है आत्मा मन को प्रेरित करता है और मन इंद्रियों को तब इंद्रिया काम करती है यह हमारी कार्य प्रणाली है तो इसमें मन चेष्टा करता है इंद्रियों को गति देता है तब इंद्रिया आगे कार्य करती है ये इंद्रियों को प्रेरित करना ये चेष्टा नामक धर्म है चित्त में है चित्त में शक्तिश्च और में शक्ति है जिससे वो सारे कार्य सम्पन्न कर पाता है शक्ति के बिना कोई कार्य होता नहीं तो इस प्रकार से ये सात प्रकार के जो धर्म है चेष्टा शक्तिश्चित धर्म दर्शन वर्जिता ये सात धर्म ऐसे है जो दिखते नहीं है बड़े सूक्ष्म है बस अनुमान से ही हम इनको स्वीकार कर पाते है पर जो विचार वाले धर्म है वो तो हमें समझ में आते है की हम अच्छा विचार कर रहे हैं या पूरा कर रहे हैं अब हम रोक रखा है विचारों को अब चालू कर दिया अब विचारों की गति तीव्र हो गई अब विचारों की गति मंद हो गई यह तो हमें समझ में आता है इस तरह से यह चित्त के धर्म हुए अ, से है, है। जी। आ, आ, शक्ति, एनर्जी जीवात्मा की अलग है न न नित्र की शक्ति हर चीज में अपनी एनर्जी होती चुम्बक में अपनी शक्ति है लोहे की अपनी शक्ति है आपकी भाषा में आजकल के मॉडर्न साइंस में कोई पोटेंशियल पोटेंशनल एनर्जी है कोई काइनेटिक एनर्जी है ऐसे अलग अलग प्रकार की एनर्जी मानते हैं वो शक्ति क्योंकि हाँ तो वो शक्ति के अंतर्गत आएगा इस शक्ति के अंतर्गत आएगा शक्ति से सारे कार्य सिद्ध होते है तो चित्त के अंदर शक्ति है जिसकी वजह से हम उन चीजों को कर उन को कर उन को चाहे करते को कोरित करना हो चख दुःख कोहन करना हो चाहे जो भी काम करना हो, करणार शक्ती एक धर्म ठीक आहे जी होगया सूत्र आंद्रा सूत्र होलिओ हो आगेच सोलर मूत्र बोलिय भूमिका असोगिन अर्वुत्सुत्स अर्थ अर्थ, अर्थ। प्रतिपत्त संयम अब देखो अब प्रसंग प्रादिपत्ति प्रसंगेखा संयम कविषय हा संयम की तो पहले परिभाषा बता दी फिर ये कुछ परिणाम आगे बीच बीच में जो बताने आवश्यक थे चित्र से संबंधित और सब पदार्थों से संबंधित वो परिणामों की चर्चा हो गयी धर्म और धर्मी की बात पूरी हो गई, अब लौट संयम के विषय पर आते है तो कहते हैं अतो योगिना अब इसके पश्चात योगी के उपात सर्व जिसने सब साधनों को प्राप्त कर लिया है म नियम आसन प्राणायाम प्रत्याह धारणा ध्यान समाधि सारे साधन उसको हो हो समाधि तक ऐसे योगी का बुहुत्सित अर्थ प्रतिपत्त जानने योग्य पदार्थ के जानकारी के लिए जिस जिस वस्तु को वो जानना चाहता है उसको जानने के लिए संयम विषय अब संयम का विषय कुिप्य प्रस्तुत किया जाता है संयम का विचारंभ होगा अब इसमें जैसे मैंने शुरू में बताया था चार कैटेगरीज बनाई गई एक संभव कोटि एक असंभव कोटि एक परीक्षा कोटि एक विकल्प कोटि तो इस तरह से अब हम इनको समझेंगे जो जो सूत्र जैसा जैसा आएगा सूत्र सोला बोलिये परिणाम संयवाद अतीत अनागत ज्ञान वस्तु के संयम करणे परिणाम त्रय संय धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम हे तीन परिणाम बघित सूत्र तीन परिणाम करा तो परिणाम त्रय संयमा किसी पदार्थ के तीनों परिणामों में संयम करने से अर्थात धारणा ध्यान समाधि लगाने से अतीत अनागत उसके भोध और का पता चल जाता है बुद्ध भविष्य का हर व्यक्ति का पता नहीं चलता किसी पदार्थ का पता चलता है कि यह पदार्थ पहले किस शक्ल में था अब किस शक्ल में है आगे इसका क्या होगा उदाहरण के लिए जैसे सिविल इंजीनियर होते वो किसी मकान को मक्रेंगे दिवार देखेगे अच्छा गौरसे मसाला कॅसा मसा कितना मजबूत है पता तीन परिणाम मे संयम किया हर आदमी हर आदमी एक दीवार है एकछत सफेद रंग की दीवार पीले रंग की बस इंजिनियर अधिक दियम ऐसे मजबूत है कब टूटेगी कब बनी हात उलट देवत जो सब व्यक्ती भूत भविष्य पल जाते जाते हा साहेब हमारा भविष्य बे सब गडबड ऐसे, ऐसे ऐस करते साहेब भूतकल ब देगा दहशतकल बस काल ॲस नाही हो सकाळी मेरे पासी आता वे महाराज जी आपण आता मध्ये आता बोल हात देखोगे मी देखेगे तो देखो मैदे हात बहाका हात बिलकुल साफ आहे धुला हुआ आहे सुथरा है चार उगलिया एक अंगू आहे देखलिया क्याय नाही लकीरे हा लकीर का बताओ लकीर मे कुठ नाही लिखा, लकीर में कुछ नहीं लिखा है, क्या बहु लिखाऊ हात की लकीर मे कुठ नाही लिखा हात लिखा ही जे भगवानने दो हात इन दो हाथ मेहनत करो आपण लकीर मे कुठ नाही लिखा है बोले क्यू हो साडे सात बजे हात लकीरे बे टेलीविजन पे की आज का दिन आपगा तुला राशी घोटाळा <laughs> <laughs> ऐसे, ऐसे अविष्यकडे हो पडे अच्छा सोचो एक विमान उठता डेढ सो व्यक्ती जवळ बुढे बी सब हो तो होते स्त्रिया मी विमान की दुर्घटना होईस ही कोण बचेगा कशी न बचना सारे लगभत मर जाते तो डेड सो व्यक्ती थे विमान क्रॅश होगा दुर्घटना हो गई हो और सम के सब मारे गे तो अगर हस्तरेखाओा होता जनम की रेखा मरण की रेखा बच्चो की रेखा धन की रेखा आयुकी रेखा अगर ॲसा कुठ होता तो इन सबसो व्यक्तिओ हस्तरेखा एक जे होरे अप बे कि डेड सो मरने वलो की हस्तरेखा एक जैसीती आपण मना करत होतरेखा मे कुठ नाही लिखा लिखा होता तर सबसाही घटना च ये सब बात है, कोई भविष्य नाही जो भविष्य नाही जाते आना चाहिए, ऐसे जो लोक भूत भविष्य तो किती पदार्थ मे सं भूत भविष्य पता चलता लगे वीक बात्रार्थ अप भाष्य धर्म लक्षण अवस्था अवस्था परिणामेशयमान योगी नाम अतीत अनागत, अनागत ज्ञानम जियान। तो किसी पदार्थ के धर्म लक्षण और अवस्था परिणामों में संयम करने से योगियों को उन पदार्थों के अतीत और अनागत का ज्ञान हो जाता है की वो वस्तुओं कैसी कैसी है किस, किस तरह की कितनी मजबूत ने आदिया धारणा ध्यान बोलिए समाधि एकत्र, एकत्र। पुफ्ता। पुफ्ता। याद दिलाने के लिए की हमने धारणा ध्यान और समाधि तीनों को एक ही वस्तु में करने के लिए बताया था और उसका नाम संयम नाम से कहा था तो संयम का अर्थ वही लगाना धारणा ध्यान और समाधि इस तरह से संयम शब्दा ते परिणाम साक्षात साक्षात इति तो जो व्यक्ति, जो योगाभ्यासी किती वस्तू मे मानलो वस्त्र के अंदर वरण ध्यान समाधी लगाएगा संयम करेगा तो वो सब करके बताएगा हां ये कपडा कितना मोटा है कितना पतला है कॉटन है टेरेन है कॉटन टेरेन मिक्स है कितना लबा चलेगा कित पुरांना हैना क्यात का है बहुत सारी बाहेर अतीत काल जायगा कब का बना हुआ कितांना टाइम पुरांना हैर अनागत का भी पता चल जाएगा, दिन चलेगा ये फट जाय कब फट जायो सब पता जायगा पता चलेगा जो इंजिनिअर हो उसको पता चलेगा जैसे दुकान वकान का को पता चलेगा तो ये जो योगी है ये किस तरह का योगी है जिसने जिस टेक्सटाइल इंजिनिरिंग की है, उसका अच्छा गहरा अध्ययन किया फिर बैठक लगात अध्ययन करता है, बार बारखता पताविधी जो, जो होती होती देखने ऑब्झर्वन होग अच्छा ध्यान भी लगे मननगा चिंतन करेगा फिर दे फिर परिक्षण करेगा फिर मनन करेगा फिर चिंतन करेगा ऐसे कई बारेगा पता केवल आव बन करेग लाभ अजून पता भविष्य कॅसा आहे ठी हा वी ठीक पिंड है सूर्य का गुण है बाहेर भी वेल बिठायगा औरिया अध्ययन करणारे शास्त्र का अध्ययन करणार पडेगा वर्षो तक चिंतन मरण अभ्यास करणार पडेगा तब विंड और ब्रह्माड का संतुलन करेगा तालमेल बिठा पायगा तबसार ब्रह्मांड तब बाहर की का वो अंदर ही ज्ञान करले बैठे बैठे उसको बहुत समज मे आारी आयोजन बनेगा नाही अल्पत्यही तुलना मेन अच्छा होगा शुद्ध होगा और एक सुविधा ईश्वर बैठा है साथ मी अगर उपनत की ईमान ईश्वर की सहायता मिळी वीस मदत करेगा की हा तुम्ही जी ठीक है वो कि इसमें और कुछ क्या सुधार करू ईश्वर सहाय करे गडबड होगी भ्रांती होगी संशय होगा ईश्वर दूर करेग इथे जो अध्ययन चिंतन मनन और सारास सार निकलेगा वन्य वैज्ञानिको की तुलना मे अधिक अच्छा होगा स्पष्ट होगा शुद्ध होगा जे कल राहो पूर्ण प्रश्न की भौतिक वैज्ञानिक का निर्णय ठीक आहे या ऋषिओ का निर्णय ठीक आहे तो मेन का ये वेद पर आधारित खोज करते हैं और वो अपने मन से अपनी बुद्धि से खोज करते है इसलिए दोनों में अंतर है ठीक चल ये सूत्र हो गया अब आगे देखिए सत्रहवा सूत्र शब्दार्थ प्रत्यय न इतरेतर इतरे अध्यासा अध्यासा संकर तत्प्र विभाग संयमा सर्वभूत रुत ज्ञानम्ञानम बहुत अच्छा सूत्र कहते हैं शब्द अर्थ प्रत्यय तीन चीजें हैं पहले भी हम पढ़ चुके हैं प्रथम बाद में शब्द अर्थ और ज्ञान प्रत्यय मतलब ज्ञान और शब्द अर्थ और प्रत्यय इन तीनों के इतरे तर एक दूसरे में भ्रांति रूप होने से मिक्सचर हो जाता है हम बोलते हैं गौ पता नहीं चलता गौ से क्या तात्पर्य गौ एक शब्द भी है गौ एक अर्थ भी है गौ एक ज्ञान भी है गौरती शब्द गौरती अर्थ गौर ज्ञान तो ये तीनों आपस में घुले मिले से रहते हैं इसलिए सबको पता नहीं चलता कि किसी ने गौ शब्द बोला तो क्या समझे भाषा विज्ञान में एक्सपर्ट होता है जो एक एक शब्द की बाल की खाल उतारता है और लंबे समय तक लोगों की भाषा का अध्ययन करता है वो पकड़ लेता है कि इसने जो वाक्य बोला इसमें ये गौ शब्द से क्या अभिप्राय कहना चाहता है गौ शब्द की बात कर रहा है या गौ अर्थ की बात कर रहा है या गौ ज्ञान की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है तो जो इस तरह से ध्यान लगाता है उसमें संयम करता है इस, इसलिए कहा कि यद्यपि शब्द अर्थ और ज्ञान का आपस में अध्यास होता है अध्यास होने से एक दूसरे में भ्रांति होने से संक्रा ये खुला मिलासा रहता है फिर भी तत्प्र विभाग संयम जो इन तीनों के अलग अलग भागों में संयम करता है की शब्द क्या चीज है अर्थ क्या चीज है और ज्ञान क्या चीज है तीनों के अलग अलग भागों में जो संयम करता है ऐसा करने से उसको सर्वभूत रुत ज्ञान सब प्राणियों के शब्दों का ज्ञान हो जाता है उसको सबकी भाषा समझ में आती है अब इसका सही अर्थ तो यह है कि मनुष्यों की भाषा समझ में आती है कि 10 साल का बच्चा क्या कह रहा है वो उसकी भाषा भी समझ लेगा उसने इन चीजों में संयम किया है तीनों चीजों है शब्द अर्थ और ज्ञान बीस साल का जवान क्या बोल रहा वो क्या है वो भी समझ जाएगा फिर पचास साल का प्राउड व्यक्ति क्या कह रहा है वो भी समझ जाएगा फिर अस्सी साल का वृद्ध व्यक्ति क्या कहना चाहता है वो भी समझ जाएगा उसने सारा अध्ययन किया संयम किया तो यहां तक तो ठीक है इसका सब मनुष्यों की भाषा को अभिप्राय को वो समझता है लेकिन लोग इसका अर्थ फिर आगे अतिक्रमण करते हैं वो क्या अर्थ करते है कि वो मान लो कहीं यात्रा में जा रहा है दोपहर का समय कहीं के नीचे वो विश्राम कर रहा है थक गया उस पेड के ऊपर दो कौ बैठे है एक कौवे क्या बोल दो तो तोते बाहेोतो की भाषा की पेड के नीचे हुआ। वो आपस में बात कर रहे मे बा पेड की जडणे एक खजाना दबा हवा समजलेत वट्टी खोदे आपण खजान आपण मौज करता येस कुठ नाही होता वनोरंजन केली कथा कहाणी बना रक्की है बच्चों को प्रसन्न करने के लिए ऐसी कार्टून में ऐसी कथाएं बहुत आती तो सब प्राणियों की भाषा का उसको ज्ञान नहीं होता हम मनुष्य तक समझ सकते हैं, क्योंकि उसने हर जगह पर मेहनत किए संयम किया इसलिए वो समझ लेता है ये बच्चा क्या कहना चाहता है ये जवान क्या कहना चाहता है ये प्रौढ़ व्यक्ति क्या कहना चाहता है इस तरह उसके कुछ विशेष ध्वनिया जैसे कुछ साफ आ रहा है हां हां यहा तक ठीक हक ठीक है वो फे चिजो का अध्ययन करेगा की सांप की आवाज मोर की आवाज कॅसिसी आही आहे व बार बारस अध्ययन करेगा तर पता चल जायगा की हा मोर इस, इस तर आवाज निकाल तर कार्य होणार कौसम कॅसा बोल कुत्ता समय कॅसे बोल रहातो की सारी ध्वनी का अध्ययन करेगा की कुत्ता खुश होता कॅसिसी आवाज निकाल आहे कुत्ता ढरा हुआ होता कॅसी आवाज निकालता और में होता है, तो गुस्ताय कॅसिस निकाल समज जाय गुस्से प्रकार तो समज जाय भाषा होती नाही जे भाषा होती ह्याकरण होता वाक्यर्थ होते ॲस कुत्ते का कोण भाषा नाही होती ना व्याकरण होता नाक्यार्थ ना होते ॲस कुठ नाही होता ॲसि कहा बना री कि तोते क्या बात कर रहे हैं उसको समझ में आता है ये झूठ है ऐसा नहीं संकेतों को समझ सकता है जितना प्रयास करेगा उतना ठीक है जी चलिए भाष्य पढ़ते हैं तत्र वाक वा वा वा वर्णेशु वर्णेश अर्थवती अर्थवती तो कहते हैं ये जो वाणी है हमारी जो हम बोलते हैं वर्णेशु वर्णो का उच्चारण सार्थक हो जाती है इसका काम पूरा हो वाणी का सिर्फा इतना है कि का उच्चारण करण का काम पूरा होण होमने शब्द बोल अक्षर बोल फिर वो कान से हम सुनेंगे हम भी सुनेंगे और दूसरा भी सुनेगा हमारी भाषा को हमारे शब्दों को तो आगे लिखते हैं श्रोतम च्रोतम च्वनि परिणाम ध्वनि परिणाम मात्र विषय अब जो श्रोत्र है कान उसका सीमित कार्य है जैसे वाणी का सीमित कार्य उच्चारण मात्र तो श्रोत्र का भी सीमित कार्य है बस अक्षरों को सुन लेना उसको रिसीव करना ध्वनियों को साउंड को रिसीव करना ध्वनि परिणाम मातृ विषय जो ध्वनि कंठ से उच्चारण की गई थी उसको पकड़ लेना बस कान का इतना ही काम वो अर्थ नहीं बताएगा कान में अर्थ नहीं बताएगा कि ये शब्द का अर्थ क्या है वो नहीं बताएगा बस साउंड को सुना देगा तो वाणी अक्षरों का उच्चारण कर देगी कान से ध्वनिया पकड़ ली जाएंगी सुन ली जाएंगी अब जो आगे समझने का काम है वो इनका नहीं वो फिर किसका आगे बताएंगे पदम पुनः पदम पुन नाद नाद अनुसंहार अनुसंहारुद्धि इति, इति। इति। इति। तो जैसे मान लिया वाणी से हमने तीन अक्षरों का वर्णों का उच्चारण किया गकार अवकार विसर्जन ग औ और विसर्ज ये तीन अक्षर हो गए तो वाणी ने तो तीन उच्चारण कर दिए और को इकट्ठा करके क्रम से वाणी बोलेगी पहले ग बोलेगी फिर अउ बोलेगी फिर विसर्ग बोलेगी उसने बोल दिया फिर कान ने भी पहले ग को सुना फिर को सुना, फिर विसर्ग को सुना ये बहुत तेजी से होता है उच्चारण भी तेजी से होता है हम उसको अलग अलग पकड़ नहीं पाते कि गब बोला औ कब बोला और विसर्ग कब बोला हम उसका विभाजन नहीं कर पाते पर वो होता ऐसे ही सारे काम क्रम से ही होते तो उच्चारण भी वर्णों का क्रम से होगा श्रवण भी वर्णों का क्रम से होगा जिस जिस क्रम से उच्चारण किया गया उसी उसी क्रम से श्रवण होगा ऐसे हो गया तो वाणी ने वर्णों का उच्चारण कर दिया श्रोत्र ने क्रम से ध्वनियों का ग्रहण कर लिया श्रवण कर लिया अब गकार अवकार और विसर्जनीय तीनों को जोड़ एक पद बनाया वो पद बनाएगा जीवात्मा मन से विचार करेगा की कौन कौन से अक्षर सुने सामने वाले व्यक्ति ने कौन कौन से अक्षर बोले मैंने क्या क्या सुना फिर उन तीन अक्षरों को जोड़ के फिर वो एक शब्द बनाएगा अच्छा इसने गौ शब्द बोला है ये है गौ अब ये वो तैयार करेगा अपने मन में गौ शब्द बोला गया उसको बोलते है पदम जो शब्द है पदम पुनः जो पद बनता है वो नाद अनुसंहार वो नाद का अनुसंहार होता है संग्रह तीनों को कम्बाइंड करके एक ग्रुप बनाते और फिर बुद्धि निर्ग्राहती वो बुद्धि से गृहित होता है यानी उसमें मन का भी बुद्धि का भी सारा उपयोग करके जीवात्मा यह निर्णय करता है कि ये क्या शब्द बोला गया अगर वो बोलेगा गृह तो इन अक्षरों को वो सुनेगा फिर इन अक्षरों को जोड़ के फिर एक शब्द बनाएगा कि इस व्यक्ति ने गृह बोला फिर वो ऐसे सारे वर्णों को सुनता जाएगा बुद्धि से शब्दों का निर्माण करता जाएगा फिर अर्थ की बात तो बाद में आएगी इस तरह से वर्णा एक समय एक समय असंभव असंभवित्वा परस्पर परस्पर निर अनुग्रहात्मान निर अनुग्रहत्मान जो वर्ण है वही अक्षर वर्ण मतलब है। अक्षर गकार अवकार विसर्जनीय हम एक गौ शब्द का उदाहरण लेके चल रहे हैं। आगे भाष्यकार भी यही दे देगा इसलिए हम पहले से भी उदाहरण लेके चल रहे हैं। तो गकार अवकार और विसर्जनीय ये जो तीन वर्ण है एक समय असंभवित्वात इनका उच्चारण एट ए टाइम संभव नहीं है एक साथ हम सारे वर्णों को बोल नहीं सकते बारी बारी से ही संभव है इसलिए जब एक साथ वो वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता तो परस्पर निरुक ग्राहक ये आपस में एक दूसरे के साथ संबद्ध नहीं हो पाते और जब नहीं हो पाते तो कोई एक दूसरे की सहायता नहीं कर पाते इसलिए वर्ण शब्द बनाने में कोई सहयोग नहीं देते बस वो वर्ण आते जाते हैं हम सुनते जाते क्रम से आते जाते हैं क्रम से हम सुनते जाते कितना काम होता फिर क्या होगा ते, ते पदम, आस आविर्भूता, इति, प्रत्येकं, उच्यन्ते, ते वर्ण वे वर्ण गकार औवकार और विसर्जि यतीन वर्ण पदम असुएे बिनाही पूरा शब्द कम्प्लीट हुए बिनाही खोला अनुपस्थापत पद कोथित कि बिनाही पहिले मरना शुरु होते पहिले नष्ट होणे शुरु होते जब ग बोला तब अउ नाही बोलाउ बोला तब तसर्ग न्याया जे गे कान मे आया ग बोला ग कन मे आस जऊ आ खम हो गया। जब विसर्ग आया तो क और अव दोनों खतम हो गए तो पद तो बन ही नहीं पाया इसलिए टुकड़े टुकड़े आएंगे पर हम टुकड़े टुकड़े इकट्ठे कर लेंगे फिर हम बुद्धि से उसका विचार करके एक अनुसंधान बनाएंगे तब वो शब्द बनेगा तो जो कान में आते हैं वो तो अक्षर अक्षर ही आते हैं इसलिए कहा प्रत्येकम अपद स्वरूप उच्च प्रत्येक वर्ण तो अपद स्वरूप ही होता है वो शब्द रूप नहीं होता बस एक साउंड मात्र ध्वनि मात्र होता है तो आविर्भूता तिरभूता उत्पन्न होते रहते हैं नष्ट होते रहते हैं क्रम से इस तरह से कोई भी शब्द पूरा नहीं बन पाता आगे पढ़ते वर्ण पुनः एक पदात्मा आत्मा सर्वाभिधान शक्ति प्रचिता सहकारी वर्णान्तर इव प्रतिूप्यूप्य पूर्व बहवोवर्णा क्रमाधिनो क्रमानो अर्थ संकेत अर्थ संकेत अवचिन्ना अवचिन्ना बहुत लम्बा हो जाएगा इसको पे पे हम इतने का बोलियो ऊपर जो बुद्धि शब्द है उससे न बुद्धि लेना चाहिए बुद्धि से हम उसका निर्णय करेंगे ना की ये क्या शब्द था जिस क्रम से वो वर्ण बोले गए गकार अवकार विसर्जनीय इस क्रम से हमने सुना तो बुद्धी निर्णय किया ये गौ शब्द है और यदि गृहम शब्द होगे तो वर्ण बदल जायगे गौ मे ग है गृहमे ग है ग्षती है ग्राम मे गे गे कै सारे शब्द बन जायगे तो हमको बुद्धी निर्णय करणार पडेगा की हे जो वर्ण जि क्रम से बोले गे इनको जोड कर शब्द बनेगा क्या शब्द बना जाय ऐसे तो बुद्धी का बुद्धी लना च तो इस अनुच्छेद में कह रहे हैं पैराग्राफ में वर्ण गुना एक ही कहा जो एक एक वर्ण है जैसे तीन वर्ण अभी बोले गकार अवकार और विसर्जनी इनमें एक एक अक्षर एक एक वर्ण पदात्मा, वो पद का आत्मा है उसका एक पार्ट है उसका एक हिस्सा है उन्हीं तीनों अक्षरों को जोड़ गई तो शब्द बनेगा तो जो जिसका हिस्सा है पार्ट है वो उसका आत्मा है आत्मा शब्द इस अर्थ में अवय अर्थ में कुपद का अवयव है सर्वाभिधान शक्ति प्रचिता सभी पदार्थों को कहने की शक्ति से युक्त है जैसे अभी ये मैंने उदाहरण दिया गकार का गौ भी बनता है ग से गति भी बनता है ग से गृहम भी बनता है ग से ग्रामम भी बनता है तो गकार अक्षर में बहुत सारे अर्थों को कहने की शक्ति इस प्रकार से अनेक पदार्थों को कहने की शक्ति से युक्त ठीक है सर्वाधान शक्ति प्रचिला जैसे गौ शब्द बोलेंगे तो अवकार और विसर्जनी के साथ गुड़ेगा गृहम बोलेंगे तो रि ह और अनुस्वार के साथ जुड़ेगा कच्छती बोलेंगे तो चकार छकार और के साथ जुड़ेगा ऐसे ये सहकारी वर्ण अन्य सहयोगी वर्ण उनके साथ प्रतियोगिता वो सभी रूपों वाला हो जाता है ऐसे ही सारे अक्षर हैं वो किन्नी किन्नी अन्य अक्षरों के साथ जुड़ जुड़ के पता नहीं कितने सैकड़ों हजारों लाखों पदार्थों का कथन करेंगे उनका चयन करे इस प्रकार से वो सभी रूपों वाले अक्षर होते रहते हैं अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग सहयोगी वर्णों के साथ जुड़कर फिर कहते हैं पूर्वश्च उत्तरेण उत्तरश्च पूर्वेण पहला अक्षर दूसरे अक्षर के साथ दूसरा अक्षर पहले अक्षर के साथ एक विशिष्ट क्रम में स्थापित करना पड़ता है तब जाके कोई पद बनेगा और तब उसका अर्थ बनेगा जैसे गकार को असर्ग से गकार को पहले रखेंगे तो गौ शब्द बनेगा उसका भिन्न अर्थ होगा और ग्राम शब्द बनाएंगे तो पहले ग होगा फिर र होगा फिर आ होगा फिर म होगा तब इस क्रम से रखेंगे तो उसका अर्थ भिन्न होगा तो विशेषे अवस्थापित एक विशेष क्रम में स्थापित करने पर ठीक है अवस्थापिता वो एक विशेष क्रम में स्थापित किया जाता है एक एक वर्ण ये वर्ण का ही विशेषण चल रहा है अवस्थापिता एवं इस प्रकार से बहुव ये बहुत सारे वर्ण है अक्षर का खा बा भावना चाछा जाना ये सारे के सारे बहुत सारे वर्ण क्रमानुरोधिनों क्रम का अनुरोध करते हुए क्रम की अपेक्षा से क्रम के हिसाब से जुड़ करके, के अर्थ संकेत अर्थ के संकेत से युक्त भिन्न भिन्न अर्थों को बताने वाले तो जिस जिस क्रम से ये वर्ण बोले जाएंगे उस उस प्रकार के अर्थ का ये संकेत करेंगे उस अर्थ संकेत से युक्त होकर ई अंत जाने जाते हैं, इन गतो धातु है जिससे ई शब्द बनेगा और गति का अर्थ है ज्यं तो ये सारे अक्षर इस रूप में जाने जाते हैं कि गकार से आप कितने ही पचासों शब्द बोल लो उनके भिन्न भिन्न अर्थ होते रहेंगे औ को आप कितने ही शब्दों में जोड़ लो उसके प्रकार का बन जाएगा तो इस प्रकार से ये वर्ण जाने जाते हैं इनमें अनेक पदार्थों को कहने की क्षमता है सर्वाविधान सर्वाविधान शक्ती गकार, परिवृत्ता परिवृत्ता ककार अवकार अवकार विसर्जनी विसर्जनी सासनादी मंतम मंतम अर्थम लिया था उदाहरण लियाने दे रखा है, रे यादल मे स्वयं वी उदाहरण दे रखा ताकद सुविधा राही समजणे मे तो भाषिकार व्यास जी महाराज कहते हैं एते सर्वा विधान शक्ति परिवृता एते वर्णा ये दकार अवकार और विसर्जनीय तीन वर्ण सब पदार्थों को कहने की शक्ति से युक्त होते हुए जब इस क्रम में बोले जाएंगे ग औ और विसर्ग जब इस क्रम में बोले जाएंगे तब एक विशेष पदार्थ को प्रकट करेंगे विशेष अर्थ को प्रकट करेंगे वो होगा सासना आदि महत्म गल अर्थ गले में जो कम्बल सा लटकता है गाय के उसको सासना कहते हैं भैंस के गले में नहीं होता गाय के गले में होता है इसलिए गाय की ये पहचान है उसके गले में कम्बल जैसा झालर जैसी लटकती रहती है तो उस सासना आदि वाले पदार्थ को ये तीन वर्ण मिलकर प्रकट करते हैं कि गौ शब्द का ये अर्थ भैंस नहीं बकरी नहीं घोड़ा नहीं गधा नहीं कुल्लू नहीं कुत्ता नहीं कुछ नहीं प्रकार के प्राणी कार्य निकलता है जब गव और विसर्ग इस ग्रम से बोला जाए तो एक व्यक्ति इस तरह से भाषा विज्ञान का अध्ययन करता है कि दो शब्द में क्या, -क्या अर्थ है अब यहीकार जो है गृह में जाएगा तो क्या अर्थ होगा ग्राम में जाएगा तो क्या अर्थ होगा गति में जाएगा तो क्या अर्थ होगा ऐसे वो पूरी भाषा का अध्ययन करता है संज्ञा सर्वनाम अव्य क्रियाारो धा शब्द नाउ प्रमाण सब पूरा पूरायन करता है फिर क्या होता है अर्थसंकेतेन एको बुद्धि संकेत तो इस प्रकार से तमाम इन सब तीन वर्ण थे न जो इतेम इन तीनों वर्णों का अर्थ संकेत अवच्छिन्ना जो अर्थ संकेत से युक्त है अर्थ को प्रकट करने में समर्थ है ऐसे वर्णों का उपसंगित ध्वनि क्रमान जिनका ध्वनिक्रम प्रस्तुत किया जा चुका है उच्चारण किया जा चुका है और हमने सुन लिया इस क्रम से पहले फिर आउ, फिर गसर्ग इस तरह से जिनका उच्चारण किया जा चुका है प्रस्तुत किया जा चुका है इतने वर्णों का यह एको बुद्धि निर्भाषा जो एक समूह रूप बुद्धि से हमने समझ लिया जान लिया प्रकट हो गया हमारे सामने कि ये गौ शब्द बोला गया ऐसा पदम, उसको पद कहते हैं अब तीनों को जोड़ के जो चीज बनी उसका नाम है पद प्रकार अवकार और विसर्जनीय तत्व पदम वो जो पद है वाचकम वो वाचक है तो शब्द को वाचक कहते हैं तत्व वाचक पहले हम पढ़ चुके वो किसका वाचक है वाच किसी पदार्थ का वो शासनादि पदार्थ का जो चारा घाती गए उस पदार्थ का उसको बोलते हैं अर्थ जो खाती है गाय दूध देती है सींग मारती है पूछ मारती है वो है अर्थ और जो तीन अक्षर बोले यह है शब्द ऐसे शब्द और अर्थ का वो दृंड का दृढ़ दोनों को अलग अलग समझता है ऐसे तो वो वाचक संकेत कहते उस पदार्थ का वो वाचक संकेतित होता है मतलब उसका संकेत हम समझ लेते हैं याद कर लेते हैं कि यदि गौ शब्द बोला ये प्राणी का अर्थ समजना घोडा शब्द बोला तो ये अर्थ समझना। ये, तोता तो ये प्राणी और समजना बोला याद कर करता कि अर्थ है शब्द का काबंध ना हो तो शब्द कुठ बोल अर्थ कुठला संबंध गौ बोल तोता बोलने प्राणी उल्लू बोलने से हम वही प्राणी समझते हैं, जो उसका संबंध जोड़ रखा है जो हमें बचपन से सिखाया गया है इस तरह से तद एकम पदम तद एकम पदम एक बुद्धि विषय एक बुद्धि विषय एक प्रयत्नाक्षिप्तम एक प्रयत्नाक्षिप्तम अभागम अभागम अक्रम अवर्णम अवर्णम बौद्धम अंत्यवर्ण अंत्यवर्ण प्रत्ययम प्रत्ययम व्यापार उबस्था भितं, उबस्था भितं, परत्र, एव, अभधीयमान शूमाण श्रोतृभ अनादि वा व्यवहार व्यवहार वाना वाना अनु लोकबुद्धिया प्रतियते. तो हैं क्यम पद भोज एक पद बना दो एक बुद्धि विषय जब्द सुनतेमे लग्ता की पूरा शब्द एक है जे टुकडे तीन हैर संयुक्त रूप हमक एक शब्द मेता प्रतीत होता की एक शब्द बोल उमे एकत्व का ज्ञान होता है। एक बुद्धी मतलब एकत्व का ज्ञान की शब्द एक हैर एक प्रयत्ना क्षिप्तम जे सडक एक शब्द निकाल वैसे होते हैं तीन अक्षर पर वो से आता है, तो लगता है तो बस एक शब्द सीधा बना बनाया बोल ॲसा प्रती प्रयत्न फेक द्या प्रस्तुत करुभव नाही होता टुकडो का पता नाही चलता बस सीधा गु सही समज मे आता कोण टुकडे प्रतीत नाही होते अक्रम उमे वर्णो का उच्चारण का क्रम मे न मतम बचपन सुनते इतनी आदत हो गई, इतनी हैबिट हो गई, हम ये गे समोर गोला कब अर्ग बोला तीनो कोलग अलग बोला इतनाही नाही करी शब्द बोला ॲसा आता समज मग नाही करते वर्णो का क्रम न पकड पाणो का अक्रम अवर्णमे वर्ण को अलग, अलग न पहिचाने सीधा शब्द पकडलेत ऐशी आदत होईल सीधा शब्द बो बुद्धी से होता है सारा काम हे सारा काम बुद्धी से होता खटाखट खटाखट हम शब्द सुनते जाय न अलग लगाते जाते हैं। इतना समय अलग विचार करणे का होण्या कार्य है अंत्यवर्ण प्रत्यय व्यापार उपस्थापितम जब किसी शब्द का अंतिम अक्षर हम सुनते हैं, तब हम पद का निर्माण कर पाते है तब आगे उसके फिर विचार कर पाते हैं। जब तक पद का अंतिम अक्षर नहीं सुन लेंगे तब तक समझ नहीं आएगी क्या कहना चाह रहा है कौन सा शब्द बोल रहा है अब मान लो कोई व्यक्ति ऐसे बोले और रुक जाए और पूरा नहीं बोले पूरे अक्षर का उच्चारण नहीं करे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या बोल रहा जब वो बोलेगा गय पूरा कर दिया अब समझ में आएगा इसलिए अंत्य वर्ण जो अंतिम अक्षर है गम नाय इसमें यकार अंतिम तो यकार जो अंतिम अक्षर है उसके प्रस्तुत होने पर फिर बनेगा उससे पहले नहीं तो अंत्य वर्ण प्रत्यय व्यापार उपस्थापितम अंतिम वर्ण उपस्था के ज्ञान के व्यवहार से प्रस्तुत होने वाला जब अंतिम वर्ण को हम सुनेंगे तब फिर उसका पूरा व्यवहार हमारे को समझ में आयेगा तब वो शब्द प्रस्तुत होगा और फिर परत्र प्रतिपिपादया दूसरे व्यक्ति में पर मन दूसरा परत्र दूसरे व्यक्ति में प्रतिपिपादया प्रतिपादन करने की इच्छा से मेरे मन में इच्छा है मैं कुछ दूसरे को बताना चाहता हूँ ऐसी इच्छा से फिर मैं वो शब्द बोलता हूँ इस तरह से घर में तो बताने की इच्छा से मैं उन शब्दों का उच्चारण करूंगा तो कहाँ चल रही थी पंक्ति हाँ पर वर्णरव अभीयम उच्चारण किए जाते हुए वर्णों के माध्यम से श्रुमा श्र, श्रोत भी और श्रोताओं के द्वारा उन सुने जाते हुए वर्णों के माध्यम से अनादिग व्यवहार वासना अनुविधया जो प्रवाह से परम्परा से चल रहा है क्रम हमारे बाप दादा लकड़ दाता जो भी पुराने पुराने थे वो सब यही वो बोलते आ रहे थे वो चार पीढ़ी से पचास पीढ़ी से अनादि वाघ व्यवहार जो मतलब सैकड़ों हजारों सालों से लाखों सालों से जो वाणी का व्यवहार चला आ रहा है उसी व्यवहार की वासना से संस्कारों से अनुविधया विशेषण है लोक बुद्धिया लोक बुद्धि का जो संसार में प्रचलित है तो कितने ही पीढ़ियों से ये परंपरा चली आ रही है की गौ शब्द तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं हमने भी सीख लिया समझ लिया फिर आगे आने वाली पीढ़ी को भी समझा दिया की गौ का ये अर्थ है इस तरह से वो चला आता है तो अनादिकाल से यानी लंबे काल से इस वाणी के व्यवहार के संस्कार से युक्त लोक बुद्धि से जन जनश्रुतियों से सिद्ध पत्थ सि समान सम्रतिपत्तिया प्रतियते, उस ज्ञान से हमको ये प्रतीत होता है कि गौ शब्द का अर्थ जो लोक परम्परा से हमने सीखा बचपन से सीखा ये ज्ञान की परंपरा लगातार चली आ रही उस प्रक्रिया से हमको ये समझ में आता है ये सारा पद के बारे में व्याख्यान किया जी बोलिए कोई सामसिक पद हो या संघीत पद हो बहुत है। तो उस समय मनुष्य कैसे काम करते भाषा विज्ञान वो जब समस्त पद है तो वो पद को पढ़ेगा फिर उसको पहले भाषा विज्ञान सीख रखा है समाज का विषय पढ़ रखा है उसको सिखाया गया की एक समस्त पद में चार शब्द भी हो सकते हैं, छे हो सकते आठ भी हो सकते, हैं, भी हो सकते हैं। कितने हो सकते परिस्थिती कोर बुद्धी लगाओब्दो कोलग अलग लग करो रामश्च लक्ष्मण भरतश्च शत्रुघनश्च द्वंद्व समास होास करेगे इन चारो काम का। लक्ष्मण भरत शत्रुघनाकणसी रखा है यज मे आयगा या द्वंद समास और यहाँ चार शब्द है ऐसे टुकड़े कर लेता पितरू उसको समाज प्रकरण पढ़ रखा है बता रखा है की यहाँ माता पितरू बच्चा ने माता और पिता चाहे माता चाहे पिता चाहे माता पितरू तो ऐसे ऐसे वो प्रकरण से वो समाज प्रकरण से जाना जाएगा कि यहाँ पर कितने शब्द है कौन सा समाज है कैसे विक्रय करना है ये समाज प्रकरण से समझ में आएगा पूरा सामसिक पद या संके बाद पता चलेगा प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव निर्णय वाद जल्प विटंडा हितवाभाछ जाग्रह ना है? <laughs> सोला शब्द हैर वंद समाज है। पूरा सुनेगे पडेंगे तब अंतिम विभक्ती कोणत्या फिर निर्णय होगा कि कौनसा समाज हैसमे कितने टुकडे कि जाय कॅसे विग्रह केसर इसलिए का, अंतिम शब्द जब तक हम नहीं सुन लेंगे तब तक पद का पता नहीं चलेगा और हम उसका विभाजन नहीं कर पाएंगे तो अब कहते हैं ये सारा पद हुआ जी और एक है की जो शब्द है, और उसका अर्थ है अर्थ तो वो शादा हाँ जो हमें अर्थ समझ में आता है वो क्या होता है वो ज्ञान है वो वो शब्दांतर है जो हमारी समझ में आया ना जैसे हमने बोला गऊ तो एक बच्चे को कोला की बाहेर गौ खेस क्या होती कौ मुको एक शब्दा बोल यू नो अबाउट काउस यस आय नो अबाउट काउ हा हा मे कौ कोणता वेचारा इंग्लॅंड सेस जनम इंग्लँड मे कोणता गौ कोणता अब जो हम्म बोला काउ पहिले गौ बोला समज नाही आया अऊ बोला समज मे आया काउ बोलाउ का भाषांतर है दुसरी भाषा का एक शब बोल दिया है, उसका है। इसको शब्द बोलतो जो इक्विंट हैसार्थक हैको शब्दाांतर कि हिंदी मे बोला अंग्रेजी मे बोला संस्कृत मे बोला भाषा बदलली भिन्न शब्द बोलनार्थक तो समज मे आता जो समज मे आय वैसे बोला तो शब्दांतर पर क्यको काउ शब्द का जंग चुका वो गौशाला प्राणी वनता इंग्लॅड मे बिस इज कौ दिस इज रबिट दिस इज डॉग दिस इज पॅरेट पॅरेट थाया अर्थ उस अर्थ कोट शब्द पॅरेट शब्द का और उस तोते का व संबंध जर तोता शब्द प्राणी का संबंध नाही जील तोता कंपन समज नाही आता पॅरेट कॅन्वर समज मे आया गु कंबर समज मे आया पर समझ में आया तो वो जो समझ में आता है वो मे आता है कि हमने उस शब्द का उस के साथ यहां जोड और वो ने गुरुजीने सिया अर्थ समज मी आता अभि समजले की गौ पण पता बोल गौर अर्थ के विसर्जन बोला, बोला। वो, वो भी एक शब्द है जो आपके मस्तिष्क में है वो भी एक शब्द है शब्द का संस्कार है या अर्थ का संस्कार है दोनों वो, वो तो, तो फिर लंबी बात हो जाएगी पहला पहला स्टेप ये है कि आपने गकार अवकार और विसर्जनीय सुना तीन वर्णों का उच्चारण सुना ये है ध्वनि मात्र शब्द जो कान से सुना ये एक अलग शब्द है अब इस शब्द को सुनकर आपको क्या समझ में आया गौ प्राणी वो जो प्राणी है वो अर्थ है पर इस ध्वनि ने तो वो उस अर्थ को प्रकट नहीं किया इसलिए बीच में प्रक्रिया बताई कि ककार अवकार विसर्जन तीनों को जोड़कर एक पद बनाया ये दूसरा शब्द है वो जो दूसरा शब्द बनाया मस्तिष्क में मन में बुद्धि में इसको बोलते हैं स्फोटात्मक शब्द है। जो कान से सुना यह ध्वनि मात्र शब्द है ये ध्वनि रूप शब्द है और जो हमने तीनों को कंबाइंड करके एक शब्द बनाया वो है स्फोट शब्द वो अर्थ को स्फुट करता है वो उस पदार्थ का ज्ञान कराएगा जब तक ये विसर्जनीय तीनों को जोड़कर हमें एक शब्द का स्वरूप नहीं बनाएंगे तब तक अर्थ समझ में नहीं आएगा तो जिस शब्द ने हमको अर्थ का ज्ञान कराया वो है स्फोटात्मक शब्द और जो कान से सुना था वो था ध्वनि शब्द ऐसे दो तरह का शब्द हो गए अब वो जो स्फोटात्मक शब्द बना गऊ इससे वो अर्थ क्यों समझ में आएगा उसका कारण बताया कि बचपन में हमको सिखाया गया वो है संबंध कि जब शब्द बोलेंगे तो ये प्राणी समझ लेना ये संबंध हमारे दिमाग में बचपन से बिठाया गया इस संबंध के कारण हमको वो अर्थ से याद आता है वो समझ में आता है अब बोलिए आपके प्रश्न का उत्तर हुआ कि नहीं हुआ जो पूछना चाहते थे स्फोटात्मक शब्द है जो उस अर्थ की फुटता करता है उसको प्रकट करता है और क्योंकि हमको बचपन में उसका संबंध बताया गया इसलिए हमको अर्थ समझ में आ जाता है तो स्पोटोर होता है शब्द हाँ जी हाँ था था। तो फिर हम जो सुना उसको स्फोट के साथ कम्पेयर करेंगे हाँ ये जो ध्वनि मात्र शब्द गया लगा अवकार विसर्जनीय तीन वर्ण गए कान में ये कान से गए मन में और हमने मन में वहां जोड़ करके बुद्धि से निर्णय किया ये कौन सा शब्द है गौ शब्द ये गौ शब्द उस फोट शब्द को टक्कर मारता है जो यहां स्टोर है बचपन से ध्वनियों का संग्रह संग उस फोट रूप शब्द को टक्कर मारता है और वो शब्द जागृत हो जाता है स्फोट शब्द और जैसे ही वो जागृत होता है तो फिर हम विचार करते हैं ये कौन सा शब्द है इसका क्या अर्थ है फिर हम उस अर्थ की स्मृति को उठाते हैं बचपन ऐसी स्मृति बिठाई गई कि जब वकार विसर्जनीय ऐसे बोला जाए तो इस प्राणी को आप समझ लेना तब गौ शब्द का क्या अर्थ है ऐसे अर्थ तो एक तो हमें अर्थ के ज्ञान की स्मृति भी है क्यूँकी जब तक वो है। अनुसंधार नाही बनेगा वर्णो का तब तक वे अर्थ कोफुट न करेगा वर्थ कोफुट करेगा वीन वर्णो काम रूप वेगा अकेला गकार नाही करेगा अकेला अवकारे अकेला विसर्जनीय करेगा, करेगा। दोन वर्ण मिल करी क्रम मे होगे तब उ अर्थ कोकट करेगे व्याकरण को स्फोट शब्द की कल्पना करी पड्वनिमा अर्थ का ज्ञान नाही होता तीन ध्वनिओ जोड के पहले एक स्फोट शब्द बनात फिर स्फोट शब्द हमको याद दिलाता दिला कसपन मेमोरी वास्तविक कल्पना है, जा है। वास्तविक प्रोसेस है बायदा बिना अर्थ काही होगा बिना भाषा विज्ञान समज मे आयगा वास्तविक है बिलकुल इसकी चर्चा भाषी मेल रही ऐस न्याय दर्शन केन भाषा मे व्याकरण महाभाषा मे खूप सब जगा बहुत जगाय बिलकुल वास्तविक प्रॅक्टिकल प्रोसिजर जी अर्थ हा अर्थ की सत्ता होणार ना होणार अलग विषय है जे विकल्प वृत्ती वृत्ती मे अर्थ शून्य अर्थ तो है शून्य शब्द है केवळ शब्द हम एक कल्पना करते आकाश का फूल बताओ, आकाश मे फूल उगता क्या फूल नाही उगता फेर बोलते हैं और सुनते भी हैं। और कल्पना करलेत बहुत सारे व्यवहार हमारे शाब्दिक व्यवहार मे काल्पनिक चलते वास्तविकता नाही होती कहते मेरी अंगूमी चलो आपठी ठीक आहे फेर कहते सोने की अंगूटी सोने की अंगूटी थोडी है सोना मारिके क्या मलिक सोना थोडी सोने की हो? रमेश की अंगूटी रमेश उसका मालिक। दिनेश की काय है दिशा मलिक है जो जिसका मालिक होता वस्तू होती अोने बोलते है, सोना कोलिक थोडीए बोलते वृत्ती वृत्ती मे वेगळी वस्तू न बस काल्पनिक कथन मात्र होता और व्यवहार व्यवहार प्रचलित है संसार मे सभ लोक समजते कोण खंडन नाही करता कोई वो नहीं कहता साहब की सोना तो इसका मालिक है नहीं फिर आप जो कह रहे हो सोने की अंगूठी है पर चुपचाप सब समझ लेते हैं ऐसे ही ट्रेन में बैठते हैं पूना से बैठे और बंबई जाना है तो रास्ते में जो जो स्टेशन आते जाएंगे बोलते जाएंगे हाँ भाई क्या आया लोनावाला लोनावाला आ जाता है क्या लोनावाला तो वही खड़ा है वो थोड़ी आता है और बोलते हैं हम भाई चलो चलो उतरो लोनावाला आ गया फिर क्या आया खंडाला आ गया ना लोणावाला खंडाला आता नाटकोपर आता ना कोण आता सब मी खडे पैर मूते पेनते हां जी हा जी जुते जूते ना हां हां हां पैर <laughs> में जुता डालो में की जुते मे पव डालते बोलतो तुमने पाव मे जुता नाही डाला उलटा करते बोलतो उलटा पहिनते खंडन न करता कोविध नाही करता स्वीकृत है समाज में चलता है सबने स्वीकार कर रखा अभी अभिप्राय समझ लेते हैं, तो इस तरह से तो चलिए थोड़ा हाँ एक मिनट ये पंक्ति पूरी कर दो अगली पंक्ति बोली तस्य, संकेत बुद्धिता संकेत बुद्धि प्रविभाग तो इसका फिर संकेत बुद्धि से प्रविभाग किया जाता है क्या संकेत बुद्धि से विभाग किया जाता है इस पद का वतां, वतां। एवं जातियको, एवं जातियको, एक बताऊ एवं जातीय को एवं जातीय को अनुसंघार अनु एक अर्थस्य तो गुरुजन बचपन से बच्चों को सिखाते हैं देखो गौ शब्द है गौ शब्द में तीन वर्ण होंगे ऐसे तीन वर्ण संकेत से बताएंगे कौन कौन से गकार औकार विसर्जनीय इतने वर्णों का हेतावत इतने वर्णों का तीन वर्णों का ऐसे संकेत से बताते एवं जातीय का इस क्रम वाला जब ग पहले लिखा जाए बोला जाए फिर अव बोला जाए फिर विसर्ग बोला जाए इस स्वरूप वाला इस जाति वाला इस प्रकार का जो अनुसंधार है जो इनका समुदाय है वो एक अर्थ से वाचक ही थी वो इस एक पदार्थ का वाचक होगा इस पदार्थ की ओर संकेत करेगा ये उसका संकेत इस तरह से बताया जाता है तो बच्चों को तो बड़ा एक्शन कर के बताना पड़ता है ने? देखो बेटा ए फॉर एप्पल ऐसा करके। ए फॉर एप्पल कैसा होता है एप्पल फिर चार्ट में दिखाएंगे देखो ऐसा होता है एप्पल बी फॉर बॉल बॉल ऐसी होती फिर चार्ट में दिलाएंगे बॉल तब जाके समझ में आता है बच्चों को ऐसे थोड़ी आप बो बचपन सिखा देते अच्छा फीड करले अच्छी तो कर जमा लेते हैं। और देरे देरे बोलते बोलते अभ्यास होते होते साथव आठवतो फटाफट स्पीड से बोलते हां मम्मी मम्मी आज मी एप्पल खाय और आज मी बजार बॉल ल आऊग फटाफट बोलता यो सोचना नाही पडता ऍप्पल क्या होता बॉल क्या होता जो छोटे बच्चे होते बोलते बोलो एप्पल ऍप्पल एप्पल क्या होता है? दिमाग लगाता उसको याद करता है फिर याद हाँ हाँ एपल यस यस एपल समझ में आया तब नया नया होता है तो स्लो चलता है धीरे धीरे फिर वो स्पीड बढ़ जाती है पर होता सब इसी प्रोसेस से ये वास्तविक प्रोसेस है चलिए आज यहां रखते हैं पाठ को समय हो गया